तेम चंद्रय नम वर्णाथसा रंदसा मंगलाना चर्ता वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश गिरा अर्थ जलवीति कहियत भिन्न न भिन्न सीता सीतापद जिन ही परम प्रिय किन्न बंदौ तुलसी के चरण जिनकी जगकाज कल सुद्रूढ़ तिलचो प्रवचो सत्य जहाज गुरु बंदौ गुरुपद कंज प्रकाशीनरूप हरि महामोहतम कुंज जा शुभचन रविकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चुना बपुए किनके पद वंदन किए नाशी विद्याने अने कुंड इंदु समेह कुमण करुणा अयन जान परेह सरहु कृपा मदनमयन प्रणवन पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जा सुहृदयागार बसही राम पर धर श्री राम जय राम चार्य श्री स्वामी मलूकदास जी, जी, जी, जी। महाराज की परिपावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की है श्री चैतन्य लीला महामहोत्सव की है सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की है सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सब भक्तन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्रीराधे जय जय श्री सीता हर हर महादेव मिताई गौर हरिवताय गौर हरि हरि हरिशरण भक्तवां छाकतरु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 गुरुजनों की पावन भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्रजवासियों के ब्राह्मणों की वैष्णवों की, की मंगलमयी उपस्थिति में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में हम आप सबको प्रातःकाल साढ़े नौ बजे से श्री गौरांग लीला एवं अपराह में श्रीमद् रामचरित का क्रमिक प्रवचन इस रूप में मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है जीव की सामर्थ्य भगवान से प्रेम करने की है कहा और कुछ नहीं जानता तो भगवान स्वयं भक्तावतार लेकर प्रेम करना सिखाते हैं बताते हैं कि प्रेम कैसे किसको है और श्री चैतन्य अवतार में प्रेम का स्वरूप क्या है महाप्रभु जी की एक एक लीला को देखने से प्रेम तत्व का परिचय प्राप्त तो होता है ऐसे ही भगवान का प्रेम नहीं मिल जाता है जो वस्तु मोक्ष से भी अधिक दुर्लभ हो वह अत्यंत सहज सरलता से कैसे मिल सकती है मोक्ष से भी अधिक दुर्लभ हो मोक्ष कोई सामान्य वस्तु नहीं है भले ही वैष्णव लोग उपेक्षा कर देते हैं और वो सामान्य चीज नहीं है मुक्श अरबों की संख्या में जीव हैं, गिने चुने लोग संसार के चक्र से छूटते हैं मुक्त होते हैं श्रुति भगवती तो कह रही है शुक्र मुक्ता जावाली मुक्ता सुखदेव जी मुक्त हुए जावाली मुक्त नाम लेके बोल रही है लोग मुक्त नहीं हुए और उस मुक्ति से भी उत्कृष्ट प्रेम है ऐसे मिल जाएगा प्रेम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री गिरिजा जी वाले पंडित जी की वाणी है कि जो साधक धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थन को तृणव त्याग दे है वह इनके प्रेम की प्राप्ति को अधिकारी बने ऐसा पंडित जी ने कहा केवल वाणी से नहीं जैसे भरत जी ने हृदय से कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन अनुग्रह अनुग्रहरे हो ऐसे होता कितना सौभाग्य है कैसी अद्भुत लीला है प्रेम का नशा कैसा अहरनिश्चाया हुआ है और कल हम लोग देखेंगे कि विद्या का जो चरम फल है वह क्या है ये महाप्रभु जी के चरित्र से स्पष्ट होगा जितने शब्द हैं उन सब का अर्थ श्री कृष्ण ही है उन शब्द की, शब्दों का जिन धातुओं से निर्माण हुआ है उन शब्दों की धातुए भी श्री धात्वर्थ भी श्री कृष्ण है और उन धातुओं से जो जो प्रत्यय हुए हैं उन प्रत्ययों का अर्थ भी श्री कृष्ण है सबका अर्थ श्री कृष्ण है चाहे सुबंत तो हो अथवा तिगंत तो हो सबका अर्थ श्री कृष्ण ही है यही है भगवान नाम का सर्वार्थ वाचकत्व सर्वे सर्वाथवाचका तो भगवान नाम का यही है यहाँ तक कोई पहुंच जाए तब उसका पढ़ना लिखना सफल है और नहीं तो ठीक है सब पेट भरने की विद्या है तो भैया जितने दिन ये महाप्रभु जी की लीला हो रही है बड़े भाव से लीला का दर्शन करें खूब नाम जप करें और अपरा में महा श्रीमद रामचरित मानस जी के माध्यम से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा का श्रवण करें मानस जी में नाम वंदना का ही प्रकरण चल रहा है नाम वंदना परिपूर्ण हुई मानस जी के अनुसार फिर विनय पत्रिका में नाम की महिमा क्या है कवितावली में क्या है अब दोहावली में क्या है इसकी चर्चा चल रही है इसके पूर्व इस चर्चा के आरंभ करने के पूर्व जैसा नृत्य का क्रम है उस क्रम के अनुसार पांच दोहा रामचरितमानस के श्री हनुमान जी को हम लोग सुना देते हैं। <laughs> आज हमारे उपनेत्र कहां गए जय सिया जय जय सिया जय सिया जय जय सिया जय सिया जय जय सिया जय सिया विवाह के विधि सुतिदायी महामुनि ने सो सब करवाई यही से कुश कन्या पानी समर पी समरती भवानी पानी ग्रहण जग की वरद उच्छरे जय जय जय शंकर पुरकाय बाजेहि बा सर संतोष पाठो मया परिपूरण नाथ उमा मम प्राण समृह किंग करी करे सकल अपराध कोई प्रसन्न बहु विधि संवनी भवन कहीं परम से नजू जाई नारे भवानी जाई जननी जननी, लगता। जननी बहुरी मिली चली सब सक चक सकल संतोष संतर सहित भवन चले सब अमर हर से ज्ञान नव नवे चले संग्रिम वन सुसव पहुंचावन अति हे विविध भांति पर तो कर विदा तीन बृष सुरत भवन आए गिरीराकल से जन्म कलम प्रताप तुझार पारू बरने तुलसी बास किमी अतिमति मंद गवा शंभुचरित सुन शिव चरित बूझा मरम कुम्हारू सूची सेवक तुम राम के रहित सम विपार में जा सुम्हार गुन शिला कहू सुन भवन प्रसिल समारो कहीं न जाए जल सुख मन हो राम चरित्र Jatah tuh kamu baka, sumi girah. जोग जन सुर किन्नर मुनि वृंद बस ही कहा सकल से वहीं शिव सुख कंद श्री राम जय वली का दोहा है बड़ा विचित्र दोहा है बड़ा विलक्षण दोहा है हम लखी हम लख लख हमार लख हम हमार के बीच तुलसी ही का लख राम नाम जपनीत इस दोहे के पहले पहले एक संक्षिप्त घटना सुना देता हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वाराणसी में अस्सी घाट पर जहाँ वे अंतिम क्षण तक विराजे वहाँ विराज रहे थे वहाँ उन्होंने हनुमान जी को स्थापित किया है हमारे जुगल जी तो जहाँ गोस्वामी जी का निवास स्थान है वर्षों तक वहाँ रहे हैं। और हम जब श्री हनुमान प्रसाद कोदार अंधविद्यालय में जब कथा होती तो नित्य हमारा स्नान अस्सी घाट पर ही होता गंगा जी का स्नान अद्भुत स्थल है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ के बड़े भाव से हाथ में मारा लेकर वैखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक श्रवण पूर्वक नाम जप कर रहे थे एक तो मानसिक नाम जप की विधि है एक उपांशु जप की विधि है और एक ऐसी विधि है जिसमें हम नाम का उच्चारण इतना स्पष्ट करें कि उस नाम को हम प्रेम से अपने कान से श्रवण कर सकें। उसमें भीतर से स्मरण बैखरी से कीर्तन और कान से श्रवण तो तीन प्रकार की भक्ति बन जाती स्मरण कीर्तन और श्रवण ये तीन प्रकार की भक्ति बन जाती है इसलिए इस प्रकार के नाम जब को बहुत श्रेष्ठ बताया तो गोस्वामी जी माला लेकर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम रसना निर्मल नाम मनह वर्षत धाराधर जैसे सावन भादों में मेघ की झड़ी लग जाती है ऐसे ही गोस्वामी जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर के युगल नाम का जप कर रहे हैं, उसी समय एक बाम मार्गी साधक स्मशान की सिद्धि करने वाला साधक अघोरी अघोरी कहने से आप लोग बुरा मत मानना अघोर पंथ भी एक पंथ है संप्रदाय है और सभी परंपराओं का अंतिम फल भगवान की ही प्राप्ति है मोक्ष की ही प्राप्ति है सनातन धर्म की विशेषता है सीधे रास्ते से जाओ तो उल्टे रास्ते से जाओ तो जाना वही है पर सब अधिकारी उस मार्ग पर चलकर कल्याण सब अपना कर सकें इसके योग्य सब नहीं है वो सबके लिए ग्राह्य नहीं है इतना समझ लीजिए अघोर पंथ में भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं तो काला कपड़ा पहने हुए हड्डियों की माला पहने हुए और कपाल मुंड धारण किए मृत शरीर का मनुष्य का मुंड नरमुंड धारण किए हुए और खप्पर भी जो था वो मनुष्य की खोपड़ी का ही था वो खप्पर लिए हुए तो आवाज लगा रहा था आलाख आलाख आलाख इतनी जोर से आवाज लगा रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बड़े रसमयी पद्धति से जो वैखरी वाणी से स्पष्ट उच्चारण करते हुए स्मरण कीर्तन और श्रवण करते हुए जो नाम की साधना चल रही थी उसमें तनिक विक्षेप आया विक्षेप आया तो सब कर्कश ध्वनि की ओर उनका ध्यान गया तो उन्होंने उस साधक को उस स्मशान से भी साधक को देखा देखा तो उनके मन में क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है hey, क्यों हल्ला मचा रहा है हम भजन कर रहे हैं तू यहीं हल्ला मचा रहा है यहां क्या मिलेगा भाग यहां से यह है क्रोध ऐसा नहीं किया क्योंकि गोस्वामी जी की दृष्टि है जड़ जड़ते तन जग जीव जत सकल राम में जान बंद के पद कमल सदा जो गोसान युगोसान जी की दृष्टि है क्रोध तो तब हो जब भिन्न दृष्टि हो भेद दृष्टि है नहीं लेकिन उसको देखकर उन्हें करुणा उत्पन्न हो गई जिस समय उनके हृदय में अत्यंत करुणा प्रकट हुई और मन में विचार करने लगे कि यह बेचारा नकल तो कर रहा है लेकिन अभी इस रहस्य को इस भेद को ठीक से जानता नहीं और इस प्रकार की साधना जो तामसी तमोगुणी साधना कर रहा है इस प्रकार से यह अपना कल्याण तो बेचारा नहीं कर सकेगा इसके लिए कुछ न कुछ कल्याण की बात बतानी चाहिए जब करुणा उत्पन्न होती है तो जिज्ञासा की भी आवश्यकता नहीं रहती उसने कोई जिज्ञासा थोड़ी की कि हमारे कल्याण की बात बताओ लेकिन श्री तुलसीदास जी का हृदय द्रवित हो गया और उस समय उनके मुख से ये दोहा निकला जिसे गोस्वामी जी ने दोहावली में संग्रहित किया हम लखी, हमार लख हम हमार हम हमारे बी तुलसी का अलख राम नाम जपनी ध्यान से इस दोहे को श्रवण करें तो इस छोटे से दोहे में संपूर्ण अर्थ पंचक का उपदेश है अर्थ पंचक है क्या अर्थ पंचक क्या है अर्थ पंचक है पांच चीजों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है प्रत्येक मनुष्य को इन पांच प्रश्नों पर विचार करना चाहिए ये पांच चीजें कौन कौन एक पहला हमारा प्राप्य क्या है प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य हमें किसे प्राप्त करना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है हमको क्या प्राप्त करना है यह प्रश्न भीतर होना चाहिए तो इस प्रश्न का समाधान यह है कि जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष न रह जाए वही प्राप्त है और ऐसे केवल और केवल भगवान ही हैं जिनकी प्राप्ति के बाद फिर कुछ प्राप्त करना शेष रहता नहीं और जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक पाने की इच्छा समाप्त नहीं होगी क्यों नहीं होगी समाप्त ये इच्छा भगवान ने करुणा करके दी है जी जब तक लक्ष्य तक जीव नहीं पहुंचे तब तक पाने की इच्छा बनी रहेगी भगवान की करुणा इच्छा ही न हो तो पर दुर्भाग्य की बात है कि वह नाशवान भोगों को ही चाहे वह लौकिक भोग हो अथवा पारलौकिक भोग हो उन भोगों की ही प्राप्ति की इच्छा करता है उन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है और तो उन्हीं की प्राप्ति के प्रयत्न में अपने अमूल्य मानव जन्म को नष्ट कर देता है प्राप्य केवल भगवान है दूसरा है प्राप्ता का स्वरूप क्या है प्राप्य तो है प्राप्ता प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला प्राप्ता कौन है तो प्राप्ता जीव है अब जीव का स्वरूप क्या है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखुरा जीव का स्वरूप है और यदि हम दार्शनिक भाषा में कहें वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो अकार संपन्नता का बोध यही स्वरूप ज्ञान है हम अनन्य भोग्य हैं हम अनन्य शेष हैं और हम अनन्यार है हैं यह समझ में आ जाए हम केवल भगवान के ही शेष हैं शेष माने अंश अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख होता है हम विचार करें हम अंशी की ओर उन्मुख हैं या अचेतन पदार्थ जगत के प्रति भोगों के प्रति और उन्मुख हैं भगवान की तरफ हमारा मुख है कि नहीं संसार की तरफ पीठ होनी चाहिए और भगवान की तरफ मुख होना चाहिए ऐसा तो नहीं कि खड़े तो भगवान के दरबार में है पीठ भगवान की तरफ में मुख संसार की तरफ है हम केवल भगवान के शेष हैं हम देवतांतर के शेष नहीं हैं क्योंकि देवतान्तर भी भगवान के ही शेष हैं जिनका सब शेष हैं जिनके सब शेष हैं उन्हीं का हम भी शेष हैं अचेतन प्रकृति भी उनका शेष है और चेतन जीव भी उनका शेष है ये है अनन्य शेषत्व हम केवल भगवान के अंश हैं और अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है हमारी प्रवृत्ति निरंतर भगवान की ओर रहनी चाहिए केवल ज्ञानेन्द्रीय कर्मेन्द्रीय के की नहीं अंतर की प्रवृत्ति भी माने मन बुद्धि चित्त अहंकार भी भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए और केवल इतना ही हम क्यों कहें हमारा रोम रोम भगवान की ओर होना चाहिए अहं हरे तब पादिक मूलो दासानुदासो भविताशुभू मनस्मरे ताशु पतेर गुणास्त गृणीत वाक् कर्म करो तुकाया इस प्रकार की भक्ति भगवान में होनी चाहिए दूसरा है हम केवल भगवान के ही भोग्य हैं भगवान ही एकमात्र हमारे भोक्ता हैं और हम भगवान के भोग्य हैं तीसरी बात हो गई कि नहीं एक पहला प्राप्ति क्या है प्राप्ता जीव का स्वरूप क्या है जीव भगवान का नित्य दास है भगवान नित्य स्वामी है मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर निपुण सकल विधि कैंकर निपुणत्व तो यही उसका स्वरूप है स्वरूप धर्म है और मैं केवल भगवान का ही शेष हूं और मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं भोग्य माने उपभोग किए जाने वाले पदार्थ को भोग्य कहा जाता है जो उपभोग के योग्य हो उसे भोग्य कहा जाता है जीव और प्रकृति दोनों ही परमात्मा के भोग्य हैं और भगवान एकमात्र भोगता है देखो हमारा जो चिदंस जीव है वो भी भगवान का भोग्य है और ये जो देहादी प्रकृति है ये भी भगवान का भोग्य है गोपियों ने यही तो स्वीकार किया कि स्वयं जो जीव स्वरूप है उस रूप में तो हम भगवान श्याम सुंदर की भोग्या हैं ही हमारे देह इंद्रिय आदि भी सब श्री कृष्ण के उपभोग की वस्तु है इसी को कहते हैं भैया जी अन्य भोग्य तुम समस्या क्या है हम हैं तो भगवान के भोग्य और भोगे जा रहा है संसार हमको स्त्री हमें भोग रही है पुत्र हमें भोग रहे हैं परिवार के लोग हमें भोग रहे कौन कौन नहीं हमारा भोग कर रहे हैं हम जिसके लायक जो हैं सब अपने अपने उपभोग में लगे हुए हैं और एक और विचित्र बात है वो विचित्र बात ये है कि जो भोग्य होती भोग्य पदार्थ होता है वो तो स्वयं भोक्ता नहीं होता है वो भोग्य ही होता है पर कितने दुर्भाग्य की बात है हैं तो हम भगवान के भोग्य और बने भये हैं भोक्ता और ये जो भोक्ता बनना है यही संस्कृति के चक्र में डालने वाला है हम भोक्ता हैं अब हम केवल संकेत में ही कहेंगे भोक्ता पुरुष है और भोग्या प्रकृति है भोक्ता पुरुष है और भोग्या प्रकृति है इसीलिए महान रसिक आचार्यों ने पुरुष देह में उत्पन्न होकर भी अपने को पुरुष नहीं माना किसी ने गोपी माना किसी ने सखी माना किसी ने सहचरी माना किसी ने मंजरी माना किसी ने अपने को दासी माना क्यों माना भैया बनाये तो ठाकुर जी ने आदमी और तुम बैयर का एक भगवान ने तो पुरुष बनाया तुम स्त्री क्यों बन रहे हो ये भोगतापना नष्ट नहीं होता है हम भगवान की हैं करो तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें नित्य विहार की निकुंज की मधुर रस की और फिर स्त्री पुत्रादी का भोग करो विषयों का भोग करो तो भैया दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते कि कोई ठहाका लगा के हंस भी ले और गाल भी फुला के रख ले हंसब ठठाए फुलायो गालो दोनों एक साथ नहीं होगा कबीर कबीरदासी कहते हैं कबीरा मन तो एक है भावे कहां लगाओ चाहे हरिका भजन कर चाहे विषय कहो इसलिए जब तक भीतर से ये भोक्ता अपना नष्ट न होवे तब तक बाहर से नाटक नहीं करना बहुत कठोर बात कहने जा रहे हैं अन्यथा मत मानना किसी की आ, उपेक्षा या किसी का तिरस्कार इसका भूल कर स्वप्न में भी प्रयोजन नहीं है हम अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं पहले आप अपने भोक्ता पने को तो नष्ट करो भोक्ता अपना नष्ट हुआ नहीं सीधे ही निकुंज में चले गए सखी सचरी बन गए जो अधिकारी महापुरुष हैं उनकी तो कोई बात नहीं लेकिन हम सामान्य जो जीव हैं वे तो अपने पुरुषार्थ से करोड़ों कल्प में भी वहां तक नहीं पहुंच सकते आचार्यों की कृपा महान रसिक आचार्यों की कृपा और उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चलते हुए श्री नाम का अन्य और दृढ़ पूर्वक निरंतर आश्रय ये दीर्घ काल तक करता रहेगा भगवत भागवत अपराध से बचता हुआ तो ठाकुर जी जिस लाइट समझेंगे वो भाव अपने आप भेज देंगे ये बात सबको अच्छी नहीं लगेगी हम ये भी जानते हैं लेकिन भैया हमारी प्रार्थना है हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए संतों के विराजमान अवस्था में उनका नाम खुलकर लेने का निषेध है इसलिए हम निवेदन नाम का खुलकर स्मरण नहीं कर रहे हैं पर एक सत्य घटना एक महापुरुष रसिक प्रेमी महापुरुष भाव राज्य में ध्यान में मानसी सेवा में चिंतन में बैठे थे एक गृहस्थ ब्राह्मण के घर में प्रसाद का समय था कौतूहलवश उस घर की ब्राह्मणी ने थोड़ा सा किवाड़ ऐसे करके देखा कि महाराज का नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो जहां महाराज बैठे थे उस स्थान पर उसे महाराज नहीं दिखाई पड़े एक पन्द्रह से सोलह वर्ष की एक अत्यंत गौर वर्ण की केसर के जैसा जिसका रंग है ऐसी एक किशोरी दिखाई पड़ी नक्सिख आभूषणों से सुसज्जित एक किशोरी दिखाई पड़ी भैया जी सत्य घटना है वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ तो एक संत बैठे थे महापुरुष बैठे थे वो कहाँ चले गए और ये आसन पर ये देवी कौन बैठी है नेत्र बंद करके बाद में पता चल गया कि उन महापुरुष का जो अपना निज स्वरूप था सिद्ध स्वरूप था उपासना का उस स्वरूप का उस प्रेमी भक्ता को दर्शन हो गया कहने का आशय ये है कि हैं ऐसे महापुरुष चोली गांव की घटना है एक घटना चोली गांव की है परम पूज्य श्री वेणुम्रोत कुंजवाले महाराज जी संकीर्तन हुआ शिवजी मंदिर के आगे और उनको भावावेश हुआ और उस भावावेश में उन्होंने उनको मूर्छा हुई और जब मूर्छा हुई तो क्या नाम था उन संत जी का जो है हाँ बाबा श्री नागेश्वर दास जी उन्होंने महाराज जी को उठाया तो जनता की दृष्टि में तो कुछ बेणमृत कुंज वाले महाराज जी थे लेकिन जब बाबा नागेश्वर जी ने उनको उठाया उनका स्पर्श किया तो उनको लगा कि किसी पंद्रह सोलह वर्ष की किशोरी को पकड़ के हम उठा रहे हैं बिल्कुल स्वरूप नक्सिक वेणी और पूरा श्रृंगार वे एकदम व्याकुल हो गए ये है इस प्रकार की पात्रता जिनकी होती है वे इस रस के अधिकारी हैं भैया भगवान ने करुणा करके जिन्हें स्त्री शरीर दिया है उन्हें तो बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए पुरुषों को अपने पुरुष भाव को नष्ट करने में कितना समय लगेगा और माताओं को समय नहीं लगना है वो तो बनी बनाई राधा रानी की सखी सहचरी है इसलिए इसे किशोरी जी का कृपा करुणा का विशिष्ट प्रसाद मान करके बस आवश्यकता है गोपियों के पद चिन्हों पर चलने की इस प्रेम पथ की आचार्यएं हैं ब्रजांगनाएं, उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है उस भाव को स्वीकार करने की आवश्यकता है बस कई माताएं बड़ी ग्लानी में होती हैं अरे महाराज हम पुरुष होते तो बहुत अच्छा होता भगवान ने हमें स्त्री बना दिया भगवान की ज्यादा कृपा है जो पुरुष हैं वो तो स्त्री बनना चाह रहे हैं तुमको स्त्री बना दिया तो तुम कहती स्त्री हम क्यों बन गए स्त्री का शरीर उसके भजन का कवच है कवच जैसे कवच में रहकर वीर सुरक्षित होता है ऐसी नारी देह कवच है समय इतना भयंकर है इतना भयंकर है इतना इस कराल कलिकाल में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है जैसे भेड़िए भेड़ बकरी को देख करके टूट पड़ते हैं ऐसी ही कलियुगी पाप पंख से मलिन कलिमर ग्रसित मनुष्य की प्रवृत्ति भेड़िए के जैसी हो गई है इसलिए माताओं के चरणों में विनम्र प्रार्थना है वे पुरुष वर्ग से अपने को सर्वथा बचा करके ही और वे साधन करें इसी में उनकी मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना आप लोग अन्यथा न माने जो सिद्ध कोटि के भगवत प्राप्त कोटि के महापुरुष हैं पुरुष देह में हैं उनके भी अत्यंत निकट होने से स्त्रियों को अपने आप को बचाना चाहिए और उन समर्थ पुरुषों को भी मर्यादा की सीख देने के लिए अपने आप को सावधानी रखने के लिए उनको भी भले उनके मन में विकृति विकार नहीं है पर निकटवर्ती जो लोग हैं उनको सीख देने के लिए उन्हें स्वयं मर्यादा के पालन का विशेष ध्यान रखना चाहिए अभी महाप्रभु जी का सन्यास देखना महाप्रभु जी के अनुसार कोई विरक्त नहीं है कौन है बोलो हम तो नहीं और लोग हो सकते हैं बीजहीना वसुंधरा नहीं हम तो नहीं है हमने घोषणा कर दी हमने भोजन के बाद एक हरी तकी हर माफ रूज लेते थे मुखशुद्धि के लिए वह एक हर भी रोज भिक्षा में आती थी कृष्णदास जो सेवा में थे उन्होंने एक हरित की और दूसरे दिन के लिए रख ली उनको सेवा से अलग कर दिया तुम हमारे सन्यास धर्म को नष्ट कर दोगे सन्यासी को विरक्त को साधु को संग्रही नहीं होना चाहिए बोलो करो नकल तो हम केवल भगवान के भोग्य हैं जब हम भगवान के भोग्य हैं तो हमारा तनमन प्राण सबके भोगता भगवान है इसको संसार नहीं भोग सकता इसको कोई राजा रानी नहीं भोग सकता इसको कोई देवी देवता नहीं भोग सकता इसे भोगने वाले केवल और केवल भगवान हैं सबकी इंद्रियों पर देवताओं का निवास है पर गोप गोपियों के इंद्रियों पर जब देवता विराजते हैं तो अपने को सफल मानते हैं कि ऐसे तो श्री कृष्ण का अनुभव हम नहीं कर सकते लेकिन इन ब्रदवासियों की आंखों में बैठकर हम श्रीकृष्ण की रूप सुधा का पान कर सकते हैं वैसे तो हम श्रीकृष्ण का स्पर्श नहीं कर सकते पर इनके श्रीरंग में प्रविष्ट होकर श्रीकृष्ण के स्पर्श का सुख ले सकते हैं देवता धन्य धन्य करते हैं अपने को हम भक्त की इंद्रिय पर विराजमान हुए तो हम केवल भगवान के भोग्य हैं अब हम किसके भोग्य भगवान के भोगी बन पाए हम तो संसार के भोगी बने हुए हैं ये है अनन्या भोग्यत्व और तीसरा है अनन्या अनन्याव का अर्थ है हम केवल भगवान के ही योग्य हैं और भगवान ही हमारे योग्य हैं जब तक संसार के योग्य बने रहोगे तब तक मरते रहोगे हॉस्पिटल में तो भी संसारी लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे वहां भी फोटो लेने ऊठा लगवाने पहुंच जाएंगे हमने यहां तक सुना है के लिखा पढ़ी में कुछ गड़बड़ी न हो जाए इसके लिए मरे मुर्गे का अंगूठा लगवा लेते हैं लोग मर गया आदमी डॉक्टर ने मना कर दिया कि मर गया ये और कागज पहले से तैयार है वो मर गया आदमी तो मरे मराए का अंगूठा लगवा लेते हैं अंगूठा में क्या बिगड़ना है अंगूठा लगवा लेते हैं और बड़े गुणी लोग हस्ताक्षर करने वाले हैं वो तो हुक्षर भी कर देते हैं कागज में सब लिखा रहे थे अपने पूरे होश आवास में हमने ये अंतिम अपनी वसीयत लिखी केवल और केवल भौतिक संपत्ति के लोग में भैया ऐसा कुछ करो कि संसार समझ ले के अब तुम हमारे लायक नहीं हो भैया जी संसार की दृष्टि में ना, नालायक सिद्ध हो जाएंगे तो श्री रघुनाथ जी के दरबार के लायक बन जाएंगे युगलवर श्यामा श्याम के दरबार के लायक बन जाएंगे पर हम तो बार बार प्रमाणित करना चाहते हैं कि हम बड़े योग्य व्यक्ति हैं कुशल व्यक्ति हैं तो कुशल व्यक्ति हैं तो लगे रहो काम में अन्य भोग्यत्व तो हम केवल भगवान के योग्य हैं और भगवान ही हमारे योग्य हैं क्योंकि भगवान के जैसी दया भगवान के जैसी करुणा भगवान के जैसी पति पावनता भगवान के जैसी शरणागत वत्फलता भगवान के जैसी भक्त वत्फलता भगवान में ही है और हमारे जैसा अधमाधम हमारे जैसा पतिताधम हमारे जैसा अपराधी हम अपराधी प्रवृत्ति का इस विश्व ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है तो प्रभु ये जोड़ी बहुत अच्छी है आपके जैसा भी कोई नहीं हो हमारे जैसा भी कोई नहीं हमारे जैसे अपराधी का गुजारा आपके ही दरबार में हो सकता है और कहीं होना ही नहीं, नहीं। इसलिए हेनाथ हम आपकी शरण में हैं आप हमें स्वीकार करें यह है अनन्या गोस्वामी जी ने तो इतने पद विनय पत्रिका में इस संबंध में कहे हैं अनन्या अनन्य भोग्यत्व अन्यारहत्व अनन्य शेषत्व के इतने पद हैं क्या कहें हम बता नहीं सकते एक जगह तो गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं सौ तो पे मोही जो पे अति ही घिनात यदि आप हमसे घिनाते हैं गंदा आदमी यहां के पड़ गया तो फिर एक प्रार्थना है कि तो आप अपना जैसा दूसरा खोज लीजिए क्या आप जैसे हैं जैसा आप दूसरा कोई खोजो हम तो खोजेंगे नहीं क्यों हमने तो मान लिया कि आप जैसे आप ही हो आप तो समर्थ हो सर्वज्ञ हो आप अपने जैसा किसी को खोज लीजिए और सौंपिए मुही और उसको जो आपके जैसा हो उसको हमको सौंप दीजिए तो राम जी सुन के मुस्कुरा गए बोले अब ये अच्छा तुमने ड्यूटी दे दी अपने जैसा खोजो तो आप सरस खोजो कर जाय यदि ये सुविधा हमारे पास होती तो शत्रुपा को क्यों कहना पड़ता नृत तब तनव हो इने? आई ये सुविधा हमारे पास नहीं है बोले फिर सुविधा नहीं है तो हम बुरे से बुरे हैं तो भी प्रभु आपके द्वार को छोड़कर नहीं जाएंगे एक जगह कहते हैं कि प्रभु हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा भिगड़े, लाज आपकी जाएगी निज जांग उघारे आप अपनी जांग उघारोगे तो आपकी लाज जाएगी हम तो आपकी जांग के जैसे हैं ये है। आपकी लाज जाएगी यही है जीव का स्वरूप ये समझ में आ जाए सत्संग से समझ में आएगा ये नाम जब से समझ में आएगा ये श्री धाम के आश्रय से समझ में आएगा तो प्राप्ति क्या है प्राप्ता क्या है और तीसरा प्रश्न है प्राप्ति का साधन क्या है प्राप्ति का साधन क्या है ज्ञान कर्म उपासना ये तीन साधन कहे गए हैं पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए द्वारा नहीं करेंगे हमारी पात्रता ज्ञान मार्ग में भी सिद्ध नहीं होती हमारी पात्रता निष्काम कर्मयोग मार्ग में भी सिद्ध नहीं होती और हमारी पात्रता भक्ति मार्ग में भी सिद्ध नहीं होती क्यों क्योंकि तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नामरूप गुणलीला की अखंड स्मृति का नाम भक्ति है और हमारे लिए तो नित नियम करना भारी पड़ रहा है उसमें भी स्मृति बार बार खंडित हो जाती है अखंड स्मृति नहीं होती है स्मृति खंडित होती है बार बार भक्ति के लायक भी हम नहीं हैं तो बोले फिर किस लायक हो चलो अब जो हो सो देर होगी तो होगी एक मीरा जी का पद सुना देते हैं वो मीरा जी का पद जो हम कहना चाहते हैं उस भाव से मिलता हुआ पद है इसलिए हमारी स्मृति में आया इसलिए हम उसको बोलना चाहते हैं हा हा हा हा हाँ. जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हाँ हाँ हाँ क्या कह मीरा जी तो मीरा जी हैं मीरा जी तो मीरा जी हैं तो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे गली थो तो चारों बलू हुई मैं हरि से मिलूं कैसे जा गली तो चारों बलू हुई मैं हरि से मिलूं कैसे जा ये चार गली कौन कौन है याद ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग और अकांड योग तुम्हारी ज्ञान योग में पात्रता नहीं मत रहने दो तुम्हारी निष्काम कर्मयोग में पात्रता नहीं मत रहने दो तुम्हारी भक्ति योग में भी पात्रता नहीं मत रहने दो तुम्हारी अष्टांग योग में राजयोग नाद योग लयोग हट योग समाधि योग में पात्रता नहीं मत रहने दो तुम्हारी कोई योग्यता नहीं तुम जिह्वा से केवल हरे राम राम राम Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Kri ठाकुर जी को नाम तो ले सको कि नहीं ईमानदारी से ठाकुर जी का नाम लो नाम जप करो नाम स्मरण करो नाम कीर्तन करो बिना बुलाए ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग अपने आप चले आए सब कुछ हो जाएगा इसलिए प्राप्ति का उपाय है नाम का आश्रय एकदम एक अंतिम निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसके आगे कुछ नहीं है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी लोग नहीं मानते बदल जाता है पर ये सुप्रीम से भी सुप्रीम कोई कोर्ट है रघुनाथ जी की और उसके जज हैं श्री नारद सुख सनकाजी ये सब जज हैं उसके इन सब का जजमेंट है ये कि जीव के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ सबसे सहज सबसे सरल साधन है श्री नाम का आश्रम भगवान के नाम का खूब जब करें बस इसी से सब द्वार खुल जाएंगे तो प्राप्य प्राप्ति का साधन प्राप्य प्राप्ता प्राप्ति का उपाय साधन और चौथा है प्राप्ति का विरोधी क्या प्राप्ति का विरोधी माने हम भगवान के अंश हैं भगवान अंशी हैं और हमारी अनंत जन्मों की यात्रा हो चुकी है भगवान की ओर फिर भी हम भगवान के निकट क्यों नहीं पहुंचे संसार में ही क्यों भटक रहे हैं इस संबंध में सबको विचार करना चाहिए तो प्राप्ति के जो जो विरोधी हैं उनका हमने आश्रय लिया हुआ है विरोधी अलग कर दो किनारे कर दो मिलवे में देर थोड़ी है प्राप्ति की विरोधी क्या है संतों ने खूब का तजो हरि विमुखन को संग जिनके संग कुमति मत उपजय परत भजन में भंग अविद्या माया यही पर्दा है बीच का माया जवनिका छन्नम अज्ञा धोक्ष न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा ए ए श्री कुंती माता कहती हे भगवान हे श्री कृष्ण आप सबके बाहर भीतर हैं फिर भी आप दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि आपने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है कितने हो गए शर्मा जी चार हो गए ना अब पांचवा है प्राप्ति का फल भगवान हमें मिल जाएंगे तो उससे हमारा क्या लाभ होगा प्राप्ति का फल क्या है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशया क्षीयते चास्वर्माणे दृष्ट एवात्मश्वरे हृदय की अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती खुल जाती समाप्त हो जाती सारे संशय समाप्त हो जाते सारी कर्मराशि नष्ट हो जाती जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है ये तो हुआ पुराण का श्लोक अब हम बतावें कि प्राप्ति का फल क्या है तो प्राप्ति का फल समझने के लिए भगवत प्राप्त संतों के जीवन वृत्त को पढ़ना चाहिए भक्तमाल का आश्रय लेना चाहिए भक्त चरित्र का आश्रय लेना चाहिए तपता चले कि जिनको भगवान मिल गए उनका जीवन कैसा है और जिनको भगवान नहीं मिले उनका जीवन सबसे समझ में आएगी बात भगवत प्राप्त महापुरुषों का जीवन कैसा होता है ध्रुव को देख लो प्रहलाद जी को देख लो अम्बरीश जी को देख लो भीषण जी को देख लो सबरी माता को देख लो केवट को देख लो अहल्या जी को देख लो ऋषि मुनियों को देख लो अक्कलयुग के सब भक्तों को देख लो श्री मीराबाई को देख लो श्री धन्ना जी को देख लो जाट पुल में जन्म बिना पढ़े लिखे भगवान मिल गए कबीरदास जी को देख लो रैदास जी को देख लो मलुकदास जी को देख लो तुलसीदास जी को देख लो आदि आदि संतों को देखो भगवत प्राप्त संतों का जीवन कैसा होता है? यदि हम ऐसा आनंदमय जीवन चाहते हैं तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति का संकल्प हमें करना चाहिए हमारे शरीर से प्राण ही तब निकलेंगे जब हमारे प्राण जीवन धन हमारे नेत्रों के सामने आ जाएंगे ऐसा कोई भीतर से निश्चय कर ले तो हमें ऐसा विश्वास है कि उसके प्राणोत्क्रमण के पूर्व युगल सरकार निश्चित ही उसके नेत्रों के सामने आएंगे पर ये निश्चय होगा तब मृत्यु के क्षण में संसार और शरीर की ओर वृत्ति नहीं जाएगी उसका प्रमाण है यदि शरीर संसार की जा रही है तो आपने भीतर से संकल्प किया नहीं भीतर से संकल्प कर लेंगे तो भले ही कोई विशेष साधन न बनाओ भगवान साधन साध्य है कहां साधन तो अपने संतोष के लिए है भगवान तो कृपा साध्य है ये युगल सरकार निश्चित नेत्रों के सामने आएंगे इसमें कोई संदेह नहीं यही है अर्थ पंचक इसको समझने के लिए भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है ये पांचों चीजें समझ में आ जाए तो जीवन बन जाए सफल हो जाए अब गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं हम लख पहले तू अपने स्वरूप को पहचान कि तू कौन है ये भूत प्रेत की सिद्धियां करके लोगों की कामनाओं को पूर्ण करना अखाद्य खाना अपेय पीना अभक्ष भक्षण करना अशुद्ध रहना अपवित्र रहना ये तेरा स्वरूप नहीं है तू तो नित्य सिद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्ध भगवान का अंश है चेतन अमल सहज सुखरा अपने स्वरूप को संभाल तेरे देह इंद्रदि ये भोग की सामग्री नहीं है ये उपासना की सामग्री है ये भगवान के लिए है ये संसार के लिए नहीं है तुम क्यों संसारियों के बीच में पड़े? है? अपने स्वरूप को पहचानो और फिर हम अलग की लख ही हमार हमार माने हमारा कौन है उसको समझो उसको देखो पहले हमारे कौन है शरीर संसार से संबद्ध कोई वस्तु व्यक्ति पदार्थ ऐसा है क्या जिसे हम अपना कह सकें इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम अपनी कह सकें केवल और एक केवल श्री ठाकुर जी हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई केवल श्री ठाकुर जी ही जीव हैं भगवान ही हमारे हैं ये बात इसलिए सिद्ध है कि जो हमारा होगा वो हमको कभी छोड़ेगा नहीं शरीर संसार कभी साथ रहते नहीं इसलिए ये पराये हैं। भगवान कभी हमारा साथ छोड़ते नहीं इसलिए भगवान हमारे अपने हैं जीव भयंकर पाप कर्म करके नरक जाता है नरक में भी भगवान जीव का साथ नहीं छोड़ते हैं इसलिए पहले अपने स्वरूप को पहचानो गोस्वामी जी कह रहे हैं फिर भगवान के स्वरूप को पहचानो और फिर अपने और अपने उपास से आराध्य परब्रह्म परमात्मा उनके बीच में जो बाधक बन रही है माया उस माया को पहचानो उस अविद्या त्रिगुणात्मिका माया को पहचानो और उस माया की मुक्ति का उपाय क्या है माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में काम द्रौपदी जी के ऊपर संकट आया तो द्रौपदी जी ने पहले अपने पतियों की ओर देखा धर्मराज की ओर देखा कि आप धर्मराज हो धर्मराज के सामने महान धर्म हो रहा है फिर आप पति हैं पति का धर्म क्या है अपनी पत्नी के सिल की रक्षा करना आपके सामने क्या हो रहा है नेत्र नीचे करके बैठे हैं देखा नहीं उन्होंने द्रौपदी की आंखों से आंख नहीं मिलाई भीमसेन की भुजाएं फड़क रही है लेकिन युधिष्ठ ने नेत्रों से कह दिया शांत वो भी ऐसे बैठे हैं अर्जुन भी शांत है नकुल सहदेव भी शांत है सिर नीचा करके बैठे हैं समझ गई द्रुप जी इनसे कोई आता नहीं तभी दरबार में पितामह भीष्म बैठे हैं वे जरूर मुझे बचा लेंगे भीष्म जी की ओर देखा भीष्म जी के लिए लटक गया द्रोणाचार्य की ओर देखा वो भी ऐसे हो गए अब कुलगुरु कृपाचार्य की ओर देखा तो कृपाचार्य जी भी ऐसे हो गए तो द्रौपदी ने फिर देखा जैसे एक उदाहरण दें हम आपको आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप ऐसे कर लें। और फिर भी हम आपकी ओर देखते रहे तो थोड़ी देर बाद आपकी इच्छा होगी कि देखो ये क्या कर रहा है तो ऐसे ही द्रोपदी ने वही दृष्टि स्थिर कर दी कृपाचार्य की ओर क्योंकि फिर ये भाव दाक्षिणात्य आचार्य श्री स्वामी पराकर भट्टाचार्य जी का भाव है इसलिए उन्होंने दृष्टि स्थिर कर दी के आचार्य तो कृपा का ही स्वरूप होता है तो आपका नाम ही कृपाचार्य है आप कृपा नहीं करोगे तो कौन करेगा कृपा इसलिए अब कोई गति नहीं है आपको छोड़कर इसलिए मैं आपकी ओर देख रही हूं आपको उपाय बताना पड़ेगा कृपाचार्य जी समझ गए कि मेरे नाम के अर्थ का विचार करके इसने मेरे ऊपर दृष्टि स्थिर कर दी है तो श्री कृपाचार्य जी ने ऐसे कहा केवल एक उंगली ऐसे दिखाई धीरे से ऐसे बैठे थे ऐसे उंगली कर दी किसी का ध्यान नहीं गया कि उंगली क्यों दिखाई होंगे ऐसे उंगली कर दी हृदय निर्मल हो तो लंबी चौड़ी गीता सुनने की भी जरूरत नहीं है इशारे में ज्ञान हो जाता है द्रौपदी का अंत करण इतना निर्मल है कि कृपाचार्य जी को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी गीता का सार क्या है सर्वधर्मा पर सर्व मा एक शरण व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्ष श्यामी माँ शुच ये गीता का जो सार है वो द्रौपदी की समझ में आ गया अब वो समझ गई कि हमें आचार्य कह रहे हैं कि तुम जो इधर उधर देख रही हो यही गड़बड़ी है तुम एकमात्र श्रीकृष्ण को पुकारो और श्री कृष्ण द्वारिका वासन कहकर के पुकारा तो भगवान ने वस्त्रावतार लेकर रक्षा करी। इसका आशय यह है कि तेरे और तेरे आराध्य के बीच में कोई दूसरा नहीं है तुम लाए हो दूसरे को दूसरा है नहीं तुम लाए हो जबरदस्ती एक का आश्रय लो मे बजे प्रपज्यंते माया में ताम ते भगवान की शरणागति हो जाए तो जीव भगवान की माया को भी ललकार देता है संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं आहा हमसे जनी ला तू माया हमसे जनी ला तू माया हमसे <स्थाथ> जनी ला गए तू मा हमसे टेक देती है तो हम अलख अपने स्वरूप को पहचान फिर अपने आराध्य भगवान के स्वरूप को पहचान ब्रह्म के स्वरूप को पहचान फिर जीव और ब्रह्म के बीच की माया को पहचान और इसके बाद उनकी प्राप्ति के उपाय को पहचान और उनकी प्राप्ति के फल को पहचान तब तू इस अलख को लख सकता है अलख अलग कर रहा है ना इस अलख निर्गुण परमात्मा को लख सकता है तो लखने का मूल मंत्र क्या है बोले तो राम नाम जपनीच राम राम करो राम राम करो इसका मतलब ये नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अलख इस भगवान के नाम का निषेध कर रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं ध्यान में ही बात किसी संप्रदाय विशेष की निंदा कर रहे हों या अलख निरंजन इस भगवान ये निरंजन भी भगवान का नाम है अलख भी अलख पुरुष अलख भगवान का नाम अलख को लखना क्या है ज्ञान जी में कबीर जी कह रहे हैं छूटा कलमस छूटा कलमस मिला अलेखा जब अलेखा मिल गया तो यही से राम को देखा इन्हीं नेत्रों से भगवान को देख लिया अलग अलग निरंजन निरंजन माने उसमें अंजन नहीं है माया का लेश भी नहीं है वो सर्वथा माओपाधि से विनिर्मुक्त है इसलिए अलख निरंजन तो भगवान का नाम है उसका निषेध नहीं है लेकिन तुम साधना कर रहे हो तामसी तामसी टटका टोना मंत्र तंत्र जंत्र मारण मोहन उच्चाटन आदि सिद्धियों में लगे भये हो अखाद्य खा रहे हो अपेय पी रहे हो अपवित्र वेशभूषा धारण कर रहे हो और अलग अलग कहने से तुम्हें अलख को लख लोगे क्या राम राम कहोगे तो अलख को लख सकोगे इसी शरीर से इसी जन्म में और महाराज जी समर्थ पुरुष के द्वारा किया गया उपदेश तत्काल काम करता है आप आश्चर्य मानेंगे उस अघोरी का जीवन तत्काल बदल गया और उसने गोस्वामी जी के चरणों में रोते हुए साष्टान प्रणाम किया बोले बाबा आशीर्वाद दो कि अब मैं राम राम कर सकू तुरंत बोले गंगा जी में स्नान करो सारी असुची अमंगल वेश उषा गंगा जी में विसर्जित कर दी और गोस्वामी जी के वाणी से तो मिली गया था राम नाम जपने नहीं तो राम राम राम राम करके वो भी भगवत प्राप्त तो हो गया ऐसा चरित्र है गोस्वामी जी अलख निरंजन का निषेध नहीं अलख निरंजन तो लीला में भोले बाबा अलख निरंजन मैया के दरबार में आके कहते हैं नहीं तो पुराने संतों की योगियों की भाषा है हमारे भारतवर्ष में जो अति प्राचीन श्री नाथ संप्रदाय है इस नाथ संप्रदाय का तो अभिवादन का प्रकार ही यही नाथ जो नाथपंथी जो संत होते हैं नाथ संप्रदाय के जो संत होते हैं उनको अभिवादन का प्रकार क्या है अलाय निरंजन हाथ जोड़ के क्या कहा जाता है अलाय निरंजन तो वो आशीर्वाद में क्या बोलते हैं आदेश आदेश आदेश क्या बोलते हैं आदेश आदेश आदेश ये बोलते हैं उत्तर में आदेश ये उनका आशीर्वाद आदेश भारतवर्ष में कैसी कैसी विलक्षण परंपराएं है इतना बढ़िया हम अलवर में गए थे तो उनका जो श्री भरतहरि जी का नाटक होता है उसको हम देखने गए थे गिर जी में कथा चल रही थी बड़ा आग्रह था हम लोगों को देखने गए थे इतना बढ़िया कीर्तन करते थे वो अलख निरंजन का क्या कहना भरतहरी जी और गोरखनाथ जी मत्येन्द्र जी सब नाथ लोग मिलकर इतना बढ़िया कीर्तन करते थे करेंतन दो नाम हमको याद होंख निरंजन अलख निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन la que era quien era जी ने ऐसी लीला रची है के नाथ संप्रदाय का मुख्य पीठ गोरखपुर गोरक्ष पीठ के जो वर्तमान आचार्य श्री महंत गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं मुख्यमंत्री हैं पूरे जीवन में कोई नेता इतनी बार अयोध्या नहीं गया होगा जितनी बार वे मुख्यमंत्री बनकर अयोध्या जी में गए हैं रामलला में गए हैं ये सौभाग्य है इस देश का कि उत्तर प्रदेश में एक संत एक अत्यंत मर्यादित व्यक्ति धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न व्यक्ति आज ही उनकी रहनी संत की है जहाँ मुख्यमंत्री आवास है वहां आज भी साधुशाई कम्बल बिछा कर सोते हैं वो आज भी ढाई तीन घंटे से दूसरा नहीं करते हैं वो हम ऐसी वैसी बात नहीं बता रहे अत्यंत विश्वस्त बात बता रहे हैं आपको भगवान ने उन्हें इस प्रकार की सेवा दी है और तो इतना सब करते हुए भी अपने पीठ की मठ की सारी मर्यादाओं का निर्वहन भी वो कर लेते हैं कितनी अच्छी बात है कितनी ऊँची बात है सौभाग्य तो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास में वेद लक्षणा भारतीय देसी गायें हैं और तो भारतीय देसी गाय का दूध दही घी का सेवन करते हैं भगवान से प्रार्थना है इस देश में जल्दी ऐसा वातावरण निर्मित तो हो कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त तो हो जाए धारा 370 खत्म हो गई सामने शर्मा जी बैठे स्वतंत्र शर्मा जी नाम है क्या नाम है हाँ स्वतंत्र शर्मा जी जम्मू कश्मीर के हैं। ये बड़े पवित्र आत्मा हैं। इनके पिता पितामह बड़े पवित्र ब्राह्मण ये भी बहुत पवित्र हैं स्वयं और इनकी गोशाला है कितनी गैया हैं? हैं? 250 गैया हैं। और तो सुंदर वेद लक्षण गायों की गौशाला है और स्वयं विप्रदेवता हैं, गऊ ब्राह्मण के बड़े सेवक हैं पूज्य पश्णा महाराज जी की भी खूब कृपा है इनके ऊपर तो कई वर्षों से ये आग्रह कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में कथा का सत्संग का इंदौर में ये पहुंचे तो हमने इनको कहा कि भाई वहां की हालत ठीक नहीं है 370 खत्म हो जाएगी तो हम आ जाएंगे ऐसे निकल गया और उसके शायद एक डेढ़ महीने बाद खत्म हो क्यों हैं? लो, 20 दिन के अंदर 370 खत्म हो गई इनका फिर से आग्रह आया कि हम भी नहीं सोचते थे कि हो जाएगी खत्म ये भी नहीं सोचते थे इनको तो शायद ऐसे ही लगा होगा कि महाराज जी ने तो अब कह दिया कि न 370 खत्म होनी न वहाँ कथा होगी लेकिन ठाकुर जी की क्या लीला है तो ठाकुर जी जाने एक श्री हंस देवराह बाबा हैं बहुत उच्च कोट के अच्छे महात्मा हैं यहाँ टिकारी मंदिर उनका निकट में है तो हम उनका दर्शन करने गए उन्होंने हमसे कहा सबको भगा दिया हम और वो दो ही लोग थे वहाँ उन्होंने कहा कि आप एक संकल्प कर लो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा क्योंकि कुछ योग ऐसा है कि आप जो संकल्प करोगे वो पूरा होगा कहो महाराज बोले मानसरोवर जाने का विचार छोड़ दो कैलाश मानसरोवर ये संकल्प कर लो कि जब वो भारत में आ जाएगा तो हम जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे तो उसी समय बड़ा जोर शोर से प्रयत्न चल रहा था मानसरोवर की यात्रा का और उसी समय उन महात्मा ने यह कह दिया हमने कहा दीजिए हमने निश्चय कर लिया हमारे जमुना पल्ली पार्को मानसरोवर सबसे बढ़िया कोई कठिनाई नहीं कोई बीजा नहीं बनाना कोई तकलीफ नहीं जब जाओ तब तो मानसरोवर में स्नान करो गोता लगाओ और हमारी अपनी दृष्टि में मानसरोवर साक्षात राधा आने का स्वरूप है इसलिए हमारी दृष्टि से तो इस विश्व ब्रह्मांड में हमारे ब्रिज मान के मानसरोवर के जैसा तीर्थ तो कोई दूसरा नहीं हमारी अपनी दृष्टि है हम कोई आप पर अपना विचार थोक नहीं रहे हमें तो पूर्ण संतोष है की यहाँ मानसरोवर में स्नान कर लो दर्शन कर लो बहुत आनंद है हमें नहीं जाएंगे अब संकल्प तो कर लिया है अब जब भारत में मानसरोवर कैलाश था और जब फिर भारत में आएगा तो हमारा शरीर जाने लायक रहा तो हम जाना पड़ेगा क्यों तो हमने वचन दिया है ऐसे ही शर्मा जी को भी वचन दे दिया कि 370 खत्म हो जाएगी तो जाएंगे अब बीच बीच में शरीर की थोड़ी बाधा आ जाती है जब भगवान अनुकूल अवसर बनाएंगे तो जाएंगे और ऐसे नहीं हमारे मन में तो कि लीला भी हो राजलीला जैसे सुंदर हो रही है ऐसी लीला भी हो कथा भी हो और भी भारतवर्ष के कुछ दसवीं संत और भी पधारें भले ही आप प्रधान रहें लेकिन सबको मिला जुला के इकट्ठा करके बृहद कार्यक्रम हो अच्छी बात बहुत अच्छी बात भगवान जब चाहेंगे तब हो जाए ऐसा ही एक और घटना है हम एक बार रामनवमी के अवसर पर अयोध्या जी में थे कई साल पुरानी बात है सब शासन उत्तर प्रदेश का शासन उन लोगों के हाथ में था जिन्होंने गोली चलवाई थी राम भक्त मारे गए थे उन लोगों के हाथ में शासन था तो मन में हमारे भावाया की सौभाग्य का अवसर है श्री रामनवमी की पवित्र तिथि है और यदि इस तिथि पर राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन हो जाए तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य सरयू तो स्नान करके सबेरे से ही लाइन में लग गए बड़ी लंबी लाइन थी देखा होगा आपने पहले ऐसे लोहे के पाइप के बीच में होके जाना पड़ता था घुमाते घुमाते घुमाते घुमाते कम से कम चार पांच घंटे हो गए होंगे अनुमान है हमारा और जैसे चारों ओर वो बंदूक लिए गन मशीन लेकर के जैसे पता नहीं इनका कब दिमाग फिर जाए खटका दबा दें तो वही जैसी आराम। वो सब चारों ओर से सब ऐसे लिए गन मशीन लेकर गए वहां दर्शन दर्शन क्या हुए आधा क्षण भी रुकने नहीं दिया पुलिस ने ऐसे पकड़ अलग कर दिया कितनी भीड़ थी पुलिस का दोष नहीं है स्वाभाविक भी इतनी भीड़ थी हमारे मन में आया भैया चार पांच घंटे तो लगे लैन में अब निकलने में भी समय लगेगा और आए तो ठीक से झलक भी नहीं एक झलक मिली और हाथ पकड़ के खींच दिया तो हमने कहा अब मंदिर बनेगा तभी आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे अयोध्या तो आएंगे राम जन्मभूमि तभी आएंगे जब, आएंगे जब आप मंदिर में बैठोगे नहीं तो नहीं आएंगे मंदिर निर्माण का पथ प्रशस्त होगा ये सब विमुक्त हो जाएगा तो आएंगे न तो नहीं आएंगे अयोध्या आए जी आएंगे दूर से आपको राम राम करेंगे श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करुणा की अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कैसी विचित्र बात जड़खोर में चातुर्मा से चल रहा था है? और इतना दबाव ऊपर से आया कि आपको राम जन्मभूमि में जाना है हमने कहा भाई चातुर्मास में हम बाहर जा नहीं सकते परम पूज श्री रेवासा महाराज जी ने कहा कि विश्व हिन्दू परिषद और संघ इन दोनों ने हमको जिम्मेवारी सौंपी है कि मलुक पीठ वालों को चाहे जैसे हो लेके आओ अब वो बड़े लोग हैं उनकी आज्ञा हो गई नहीं जाना किसी की मत परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरि जी जो इस समय कोषाध्यक्ष हैं मंदिर के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तो कोई व्रत भंग होगा तो हम उसके जिम्मेवार हैं आप आइए बड़े बड़े लोगों संतों ने भी आज्ञा कर दी बड़े लोगों की आज्ञा थी तो गए हम सोचे कि जा तो रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे पूजन करेंगे वहां कहाँ दर्शन होगा राम जी का और जैसे ही वहां पहुंचे स्थान में परम पूज श्री राम कुंजवाले महाराज जी के यहाँ परम पूज स्वामी श्री रामानंद दास जी महाराज उनके यहाँ पहुँचे उन्हें रुक, वहीं रुकना था हम अयोध्या जी आते तो वहीं रुकते हैं क्योंकि हमारे सर्व स अनुकूल है तो हम पहुंचे और वो हम पहुंचे और वो तैयार थे राम जन्मभूमि जाने के लिए उन्होंने कहा कि रामार्चन चल रहा है और भगवान का शास्त्रार्चन है आप चलेंगे क्या हमारे मन में तुरंत आया यद्यपि थके हुए थे खूब ज्यादा लघुशंका भी नहीं गई उतरे और गाड़ी में बैठ गए हमारे मन में लोभ आया कि चलो कल तो पता नहीं दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा आज राम जी कृपा कर रहे हैं तो चलते हैं गए उन्होंने एक बात और कह दी कि सबके नाम लिखे हुए हैं पुलिस चेकिंग करेगी यदि आप न जा सके हमारी इच्छा है कि आप चले और ना जा सके तो आप तो बुरा नहीं मानना नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं माने बुरा मानेंगे बोले तो हमारा तो वहाँ नाम हम आचार्य हैं, हैं मान लो पुलिस की व्यवस्था क्यों कल प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो नाम जिसका लिखा होगा वही जाएगा कल तो आप जा सकते हैं आज नहीं जा सकते तो हमारे साथ वाले थे उनकी इच्छा थी कि हमारे जी क्यों परेशान हो रहे हैं हम नहीं, नहीं हम तो चले जाएंगे लोग बैठ गए ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि एक बड़े मंत्री जी थे उनकी तो गाड़ी की बड़ी चेकिंग हुई उनको नहीं जाने दिया गया पुलिस ने अधिकारी ने कहा कि कल आ सकते हैं आज आपका नाम नहीं है और तो महाराज जी की गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई हम तो आराम से बैठे थे भीतर चले गए बिना पास का ठाकुर जी की कृपा करुणा का पास बन गया भीतर चले गए और भीतर गए तो श्रद्धे श्री अशोक सिंघल जी के परिवार के लोग ही यजमान बने थे वे बड़े प्रसन्न हो गए की महाराज जी आए बोले महाराज जी आप अर्चन में बैठिए तो राम लला का एक हजार नामों से अर्चन करने का सौभाग्य मिला और दूसरे दिन जब बैठे तो वहां इतनी व्यवस्था हो गई कि जब तक प्रधानमंत्री जी चले नहीं जायेंगे तब तक कोई हिल नहीं सकता अपने आसन से लि साहब सब बंद गए वही बैठ गए दूसरे दिन तो दर्शन हुआ नहीं बहुत से लोगों को हुआ ही नहीं दर्शन आए और चले गए बिना दर्शन के पर ठाकुर जी ने एक दिन पूर्व ही कम से कम एक डेढ़ दो घंटे तक वहां बैठने का सौभाग्य प्रदान किया रघुनाथ जी की बड़ी करुणा है और भैया अब जनवरी में वह मंगलमय शुभ मुहूर्त आ रहा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव हम भी कहीं भी रहे पर हम भी पहुंचेंगे वहाँ इस मंगलमय अवसर के साक्षी बनेंगे आप लोगों को भी न्योता है आप लोग भी पहुंचिए और आप भी अपने प्रेमियों को न्योता दीजिए क्योंकि ऐसा ऐतिहासिक क्षण और उसके आप साक्षी बनेंगे भगवान की कृपा से तो ये बहुत मंगलमय अवसर भगवान ने हम सबको कृपा करके प्रदान किया है किस प्रकरण में ये चर्चा शुरू हो गई हमारे समझ में नहीं आया हाँ अलख निरंजन के ऊपर ये चर्चा शुरू हो गयी तो भैया भगवान की बड़ी कृपा है हम लखी हम ही हमार हम लखी लख ही हमार लख हम हमार के दीख तुलसी अलख ही का लख ही राम नाम जपने राम राम जपने से अलग को लख लोगे अब आगे का दुआ इसकी व्याख्या थोड़ी लंबी हो गई आगे जल्दी जल्दी कर देते हैं बड़ा अद्भुत दोहा है राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस बरसत बारिद बूंद गई चाहत चढ़न आता क्या प्यारा दो राम नाम अवलंब दिन श्री राम नाम के अवलंबन के बिना कोई परमार्थ की आशा करता है अर्थात मोक्ष की आशा करता है अपने परम कल्याण की आशा करता है वह तो उस प्रकार से मूर्ख है जैसे कोई पानी बरसने लग जाए तो बर्षा की बूंदों का आश्रय लेकर कोई आसमान में चढ़ना चाहेगा पानी बरस रहा है एक बूंद दूसरी बूंद पकड़ पकड़ के चढ़ जाए ऊपर पकड़ सकता है चढ़ सकता है क्या बर्सा की बूंदों को पकड़कर आकाश नहीं कर सकता ऐसे ही बिना राम नाम के तेरा परमार्थ सध नहीं सकता ये बात तू पक्की निश्चय कर ले तुलसी हटी हटी कहत नित चित सुनिहित करीमा लाभ राम सुमिरन बड़ो बड़ी विचार है मान तुलसीदास जी कहते हैं अपने आप से के। अरे ओ चित, तू मेरी हितकारी बातचीत से सुन ले क्या बोले लाभ राम सुमिरण बड़ो भगवान के नाम के स्मरण से बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं है और भगवान को भुलाने से बड़ी हानि कोई दूसरी नहीं है राम राम करने से बड़ा लाभ कोई दूसरा नहीं तो राम राम को भुलाने से भगवान नाम को भुलाने से बड़ी हानि कोई नहीं आगे का जो दोहावली का दोहा है ये तो बहुत प्रसिद्ध है और तो आपको भी कंठस्थ होना चाहिए हमारे विश्वास से तो आपको कंठस्थ होगा बिगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हो ही राम को नाम जपो तुलसी तज कु आपको याद है तो हा बोलिए बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी जन्म अब सुधरे आज अब ही सुधरे आ ही राम को नाम जपू हो ही, ही राम को नाम जपू तुलसी कजि समाज तुलसी कजी को समाज तेरी अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी इसी समय सुधर जाएगी तीन साधन बताए जा रहे हैं इसमें हो ही राम को सबसे पहली बात राम जी क्यों हो जाओ परम पूज श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी के चरणों में हम गए उनका अंतिम उपदेश यही था कि भगवान के धाम को जाने की स्थिति में थे और उन्होंने दास को अंतिम उपदेश दिया श्री कृष्ण के होकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन करो ये अंतिम वाक्य थे एक भगवत प्राप्त महापुरुष के और उन्होंने समझाया भजन के तीन ही सूत्र तीन सूत्रों में भजन का मार्ग सिमटा हुआ है सबसे पहले भगवान के होकर भजन करो संसार के होकर भजन करोगे तो तुम्हारा भजन संसार में व्यवचरित उसका फल होता चला जाएगा स्त्री पुत्रादि की कामनाओं की पूर्ति में भजन चला जाएगा भगवान क्यों हो जाओ दूसरा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण के होकर फिर श्रीकृष्ण के लिए लौकिक पार्लिक वस्तु की प्राप्ति की कामना सुनी अब भजन भी श्रीकृष्ण का ही करो ये तीन सूत्र यही बात गोस्वामी जी निकले हो ही राम को पहले राम जी के हो जाओ सर्वस्व में रामचंद्र दयालुर नान्यम जाने नई जाने न जाने ये भाव भीतर से धारण कर लो पहला साधन दूसरा नाम जप फिर निष्काम भाव से नाम का जप करो तीसरा साधन सजी कुसमाज कुसमाज क्या है गौ ब्राह्मण संतों में जिनकी श्रद्धा नहीं है वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है राम कृष्ण नारायण में जिनकी श्रद्धा नहीं है ऐसे जो लोग हैं उनका संग ही कुसंग है कुसमाज है देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग छोड़ दो संतों का संग करो भगवान के हो जाओ और भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का ही भजन करो तो तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी आज अभी सुधर जाएगी प्रीति प्रतीति सुरीति सो राम राम जपुर राम तुलसी तेरो है भलो आदि मध्य परिणाम नाम जप की पद्धति नाम जप की पद्धति क्या है तुलसी प्रीति प्रती प्रेम पूर्वक नामजप करो बड़े प्यार से नाम लो। प्रतीति, विश्वास प्रेम पूर्वक जपो विश्वासपूर्वक जपो और सुरीति उत्तम रीति से जपो आपको तो खूब स्मरण में होगा हमने आंखों से देखा कीर्तन में कोई मनमानी तरीके से कीर्तन करने लग जाए तो दादाजी कितने नाराज हो जाते थे हाँ थप्पड़ तक जड़ देते थे बहुत तो जल्दी जल्दी भी नहीं बढ़िया से पुकारो प्रेम से सूरी थी जबकि रीति भजन की रीति कीर्तन की रीति कहा भागने भैया कहा जाना है भले थोरो जप हो कोई बात नहीं पर प्रेम से तो जप हो घासी क्यों काटो कहा जाना है कहां भागना है तुल प्रीति प्रती थी सो ये प्रीति प्रेम पूर्वक प्रती विश्वासपूर्वक और सुरी थी माने संतों ने भजन करने की जो रीति बताई है उस पद्धति से भजन करो राम राम जपुर राम तुलसी तेरो है भलो तो तेरा भला हो जाएगा आदि मध्य परिणाम ऐसे तो वर्तमान हो गया आदि से भूत हो गया और अंत से भविष्य भी हो गया आदि मध्य अंत तीनों में तेरा भला ही होगा दंपति रस रसना दसन परिजन बदन सुबे तुलसी हर हित शिशु संपत्ति सहज सने ये दोहा तो लंबी चौड़ी व्याख्या के योग्य है लेकिन हम क्या करें समय की कमी है इसलिए लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करेंगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे गोस्वामी जी कहते हैं नाम जप में जो रस आता है वो रस वो तो पति है क्या है वो पति और उस रस की अधीश्वरी कौन है रसना जीवा वो पत्नी है रस जो है वो पति है रसी रसना पत, रस पति है और रसना पत्नी है और कुटुंबी कौन है बोले दांत बत्तीस दांत ये कुटुंबी हैं पूरा परिवार हो गया ना भीतर रस जो है वो पति है नाम में जो रस आ रहा है वो पति है और रसना पत्नी है और दांत जो है वो परिवार के लोग हैं कुटुंबी हैं और घर क्या है बोले मोहर घर है मुख ही सुंदर घर है तो इस घर में बच्चे तो होना चाहिए बिना बच्चे के घर की शोभा नहीं है कहते हम थोड़े ही कह रहे हैं भोले बाबा कह रहे हैं कि इस रसना रूपी पत्नी के रस रूपी पति के द्वारा दात रूपी कुटुंबियों के बीच में मुखरूपी घर में बच्चे का नाम है रा और माँ राम मा। यही बच्चा है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 देखो ऐसा है गोस्वामी जी ने बहुत सरलता समझाने के लिए ऐसी बात कही श्री सीताराम श्री सीताराम कोई जपे तो वही बहुत अच्छी बात है पर राम नाम में भी जानकी जी हैं रकारो रामचंद्रस्तु रकार में रामचंद्र हैं और तो अकारो जानकी प्रोक्ता रामे जो आ हैं वो श्री विदेहराज नंदनी श्री किशोरी जी है राम आ और माँ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 रसपति है रसना जिहुआ पत्नी है कुटुम्बी दांत हैं और मुहरा घर है और रकार मकार इन दांत इस जिहुआ और रस के बीच में खेलने वाले दो बालक हैं। बोलो भक्त वक्त भगवान की अब घर में संपत्ति भी होनी चाहिए और ऐसी चूहा सूखे दंड पेले तो वाकाय वाको तो घर घर में बढ़िया होना चाहिए कुछ चकाचक कोई चीज की कमी ना हो तो घर क्या है संपत्ति उस घर की संपत्ति क्या है बोले सहज सने क्या सहज स्ने सहज स्नेमा जिस प्रेम में बनावटीपन्न हो श्री यशोदा मैया को लाला के प्रति जो प्रेम है ना वो सहज है श्री नंद बाबा को ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम वो सहज है राधा रानी को ठाकुर जी के प्रति प्रेम सहज है और श्री ठाकुर जी का श्री जी के प्रति प्रेम सहज है सहचरियों का युगल के प्रति, प्रति प्रेम सहज है श्री रघुनाथ जी का किशोरी जी के प्रति सहज प्रेम है श्री किशोरी जी का रघुनाथ जी के प्रति सहज सहज यद्यपि यहाँ की बात नहीं है लेकिन यहाँ भी हम फिट कर सकते हैं उत्तम सहजावस्था ये प्रेम की सहज अवस्था ही उत्तमावस्था है सहज प्रेम और मदन मोहन जी इस सहज प्रेम को ही हित तत्व कहा गया यही हित है, है? सबसों हित निष्काम मत यही हित है यही सहज स्वाभाविक उसमें कोई बनावटीपन नहीं वही है सहज ये सहज स्नेह ही नाम जातक की संपत्ति है जो सहज स्ने ही होगा उसका वैर विरोध किसी से नहीं होगा सबके प्रति प्रेम होगा एक भी संसार में व्यक्ति शत्रु है ये हमारी समझ में आता है उसको देखकर हमारे मन में दूसरे प्रकार की हलचल पैदा हो जाती है तो भैया जिस हृदय में द्वेष रहेगा उस हृदय में प्रेम रह सकता है इसलिए द्वेष रह तो हो जाओ तो प्रेम देव आपके हृदय में अखंड रूप से बस जाएंगे इसी का नाम है सहज संपर्क किसी से हाँ कई लोग ऐसे होते हैं भैया जी जिनके जिनका संपर्क संबंध व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं अनुकूल का मतलब कि उनसे हम ज्यादा मिलजुल रखेंगे तो हमारे भजन में विक्षेप होगा तो इस दृष्टि से उनसे सावधान हो लेना दूर से राम राम कर लेना हाथ जोड़ना ये तो ठीक है लेकिन मन में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए द्वेष धर्म का विरोधी है भैया तो जी द्वेश धर्म का विरोधी जहां द्वेश होगा वहां धर्म नहीं होगा पाप होगा अधर्म होगा द्वेश अर्थ का विरोधी है द्वेश अर्थ का विरोधी है और हमारी बात पे भरोसा करके देख लो इनमें कोई बनिया व्यापारी हैं बैठे हैं कोई आप निश्चय कर लो कि जो ग्राहक आएगा उसे झेल के बात करेंगे राइट आ गया कहीं का आएगा कोई आपके पास आप द्वेषपूर्वक व्यवहार करना ग्राहक और व्यापारी इनके बीच देखो कितने हम तो उनको बड़ा धैर्यवान समझते हैं कभी अवसर नहीं मिलता लेकिन जाता रास्ता जाते देखते हैं दुकान में कपड़ा की पहुंच पर जाए ग्राहक दस तरह के थान उनके सामने फैला देते हैं लाइट इतनी चमकती है कि तो उस चकाचों में वो एकदम व्यामोह में पड़ जाता है खरीदना एक ही है तो कितना धैर्य और फिर लोग घिसा घिसी वाले होते हैं उस घिसा घिसी में भी व्यापारी झल्लाता नहीं घिसा घिसी जानते हो ना? नहीं नहीं हमें तो इतना ही जंग नहीं, नहीं नहीं हम इतना कम करो कि ये घिसा घिसी उस घिसा घिसी में भी वो झल्लाता नहीं है मान लो आपने कुछ भी नहीं लिया तो सब लपेट को रख देगा तो द्वेश जो है वो धर्म का विरोधी है द्वेश अर्थ का विरोधी है द्वेश काम का विरोधी है पति पत्नी में द्वेष हो जाए संतान होगी गृहस्त्र ठीक रहेगा काम का भी विरोधी द्वेष है और मोक्ष का विरोधी तो है ही जो किसी काम का नहीं वो अपने पास क्यों रखते हो भाई जो तुमको चारों पुरुषार्थों से वंचित कर रहा है भगवत प्रेम से वंचित कर रहा है उसको तुमने हमने अपने हृदय में पाल पलोस के क्यों रखा है भजन पीछे कर लेना पहले एक संकल्प ले लो इस धरती पर मेरा कोई शत्रु नहीं कोई शत्रु नहीं हमसे कोई शत्रुता करे तो वह अपने पुराने हिसाब किताब को निपटा रहा है पर हमारा कोई शत्रु इस धरती पर नहीं ये निश्चय कर लो बस इतने सही बात बन जाएगी श्री राधा बाबा उनको अंग्रेजों के प्रति बड़ा द्वेष था उसका कारण यह था कि वे जब क्रांति देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जब वे कूदे तो क्रांतिकारी थे बाबा और बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ऐसी यात्राएं भी बाबा के चरित्र में पढ़ो बंका जी ने लिखा है महाराज आप सुनकर रोज आएंगे जूता पहने हुए गोरे अंग्रेज और कूद के छाती पर करते थे कूद कूदते थे छाती पर कितनी कठोर यातनाएं दी एक बार तो बाबा इतने दुखी हो गए कि बाबा ने कहा कि अब तो लगता प्राण ही चले जाएंगे आर्त भाव से उन्होंने भगवान को पुकारा तो साक्षात कुमा महेश्वर भगवान प्रकट हो गए शिव पार्वती प्रकट हो गए और प्रकट होके उन्होंने कहा बाबा संन्यास लोग इस यही दुख का छुटकारा है तुम इसलिए नहीं आए हो बाबा ने पूरे संन्यास लिया तो वे बड़े दुखी थे कि इतना वेदांत चिंतन करने के बाद साधन करने के बाद भी ये गोरे लोग देखते हमारे क्रोध भबक जाता है ये द्वेश कैसे मिटे तो अंग्रेजों का जमाना था तब की बात है ये देश स्वतंत्र नहीं था तो बाबा उस देश को मिटाने के लिए कलकत्ता में भिखारियों की लाइन में बैठ जाते पैसा तो छूते नहीं थे वो पहले तो भिखारियों का खूब अपमान किया भिखारी जल्दी से दूसरे भिखारी को बैठने नहीं देते अपने पास में क्योंकि उनको उनकी आमदनी कम हो जाएगी फिर जब देखा कि ये कुछ बोलता तो है नहीं और जब उठता है तो चाहे मिठाई चढ़ा दो चाहे पैसा चाहे केला फल तो कुछ है ही नहीं उठ के चले गए तब लोग बुला बुला के बिठाने लगे भिखारी कि इसका जो माल है वो हमको तो मिलने वाला है बैठ जाते बाबा और प्रत्येक व्यक्ति जो वहां से निकलता उसको नारायण कहकर मन ही मन प्रणाम करते नारायण नारायण नारायण द्वेष मिटाने के लिए एक अंग्रेज आया अंग्रेज आया कोई फौज का अधिकारी था उसने बाबा को देखा तो बड़ी क्रूरता से देखा और बड़ी जोर से हंसा और हंस करके बाबा की घुटी हुई चांद के ऊपर मस्तक के ऊपर उसने खाक करके थूक दिया और फिर ऐसे डंडे से छुआ और बाबा देखकर मुस्कुराए बोले तुम हो मेरे नंदन चाहे गोरे हो और चाहे काले हो तुम हो मेरे श्री कृष्ण ही अब तुम चाहे फूको और चाहे डंडा मारो अब देश उत्पन्न होने वाला नहीं है क्योंकि हम तुम्हें पहचान गए हैं तुम हो श्री कृष्ण ही ये बात भीतर से आई बाबा के और मन में तनिक भी अपमान की अनुभूति नहीं हुई बाबा गए गंगा में स्नान किया और उसके बाद फिर तो बैठना बंद कर दीजिए ये हम ये बात इसलिए आपको सुना रहे हैं कि द्वेश रहित होकर हो हम भगवत प्रेम के अधिकारी बने इसके लिए संतों ने कितने कठोर कठोर उपाय किए हैं ये केवल हम बताना चाहते हैं और हम कुछ भी नहीं करते हम द्वेश को अपने भीतर पाल के रखते हैं कि सात पीढ़ी तक उसकी तरफ नहीं देखना देखना नहीं बोलना नहीं जिस हृदय में द्वेष होगा उस हृदय में प्रेम नहीं होगा ये बात इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जथा भूमि सब बीजमय नखस निवास आकाश राम नाम सब धर्ममय जानत तुलसीदास बड़ा सुनर्द गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सारी तथी बीजमय सारी घर की है।, है आप कहेंगे प्रमाण बरसात होती इतनी घासक से पैदा हो जाती बीज नहीं होते तो सब कैसे पैदा हो जाता सारी धरती की बीजमय है संपूर्ण आकाश नक्षत्रमय है ऐसे ही श्री राम नाम सर्वधर्ममय है राम नाम रामनाम सर्वधर्मय राम नाम सर्व सर्वधर्ममय है कौन जानता है इस रहस्य को बोले जानत तुलसीदास तुलसीदास इस बात को जानता है इसका मतलब है भैया तुम सनातनी हो असनातनी हो हिंदू ईसाई मुसलमान पारसी कुछ भी बने रहो आप राम राम करोगस्वामी जी कहते हैं तभी आपके स्वधर्म का ठीक से पालन होगा नहीं तो किसी धर्म का पालन नहीं होगा क्योंकि राम नाम सब धर्म में आगे बोलते राम नाम पर नामते प्रीत प्रतीत भरोस सो तुलसी सुमरत सकल सगुन सुमंगल कोष कहते राम नाम के जो आश्रित हैं और राम नाम में जिनका प्रेम है राम नाम में जिनका विश्वास है राम नाम रूपी साधन में ही जिनका भरोसा है ऐसे जो भाग्यशाली नामजापक साधक हैं, जब वे प्रेम से राम नाम का स्मरण करते हैं तो सकल सुमंग सगुण सुमंगल कोश उनको गुणों को अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता वे सारे गुणों के कोष बन जाते हैं खजाना बन जाते हैं, और सारे मंगल के खजाना बन जाते हैं हरिजन को इस गाँव थे हरिजन मंगल रूप मंगल रूप हो जाते हैं कहते राम नाम से क्या नहीं मिलता सब कुछ मिलता है किसी को कुछ मिला बोले हाँ मिला किसको क्या मिला लंक विभीषण राज राजकपिपति मारुति खग मही राम सो नाम रथी नीच अपने को नीच कह रहे हैं कहरे बात इसलिए कहना प्रासंगिक है कि वे एक तामसी साधक को नीच कह रहे बात अपने को भी नीच कह देते हैं वो इसलिए उसमें उनका कोई उपेक्षा का भाव नहीं है करुणा का ही भाव समझना चाहिए राम राम जब के विभिषण ने लंका को प्राप्त कर लिया सुग्रीव ने राज्य को प्राप्त कर लिया और हनुमान जी ने क्या बोले हनुमान जी ने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली ना घर ना द्वार और ना परिवार है कोई हनुमान जी के अलग से कहीं जमीन खरीद के घर बनाया ना घर द्वार ना परिवार गृहणी ग्रह मुचित बाल ब्रह्मचारी है गृहणी तो है ही नहीं राम जी के घर कम है हनुमान जी के घर ज्यादा है पूरी दुनिया में देख लो राम मंदिर बहुत कम है कोई कोई ऐसा गांव मिलेगा कि जहाँ किसी देवी देवता का मंदिर न हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा बब्बा का मंदिर तो जरूर मिलेगा वो बब्बा के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं हनुमान जी का मंदिर सब जगह तो हनुमान जी को कितनी प्रतिष्ठा मिली कितनी प्रतिष्ठा है भैया हनुमान जी की भीड़ बहुत होती है राम जी की भीड़ के। हनुमानगढ़ी अयोध्या में देखो पर्व का समय होता है और भैया जी आपको मिठाई से स्नान करना हो तो आप हनुमानगढ़ी चले जाओ क्यों पास तक तो पहुंचते तो नहीं वहीं से लोग पेड़ा और बर्फी और कलाकंद और वहां के दुकानदार भी शक्कर खूब डालते शक्कर ही शक्कर होती इसमें अब वो फेंकते हैं ऐसे हनुमान जी के तरफ तो आप आगे खड़े हैं तो आपका अभिषेक लड्डुओं से बर्फी से और सीढ़ियों से लेके ऊपर तक इतना इतना जम जाता है रिपटने रिपटते हैं कितना भोग लगता कितनी चढ़ोतरी होती हनुमान जी बहुत कम सोते हैं हनुमान जी रात्रि को ढाई बजे मंदिर खुल जाता है ग्यारह बजे के बाद हनुमान जी बारह बजे तक सोते हैं ढाई बजे जग जाते हैं दिन में भी भोग लगने के बाद जीना पर्दा रहता दर्शन तो दिन भर होते हनुमान जी के थोड़ी देर के लिए उत्थापन के समय फिर मंदिर बंद होता है फिर खुल जाता है बहुत कम सोचे हैं हनुमान जी कितनी प्रतिष्ठा है कितनी पूजा है राम जी की इतनी नहीं जितनी हनुमान जी की हनुमान जी को प्रतिष्ठा मिली जटायु को क्या मिला हाँ धन्य जटायु जटाय जटायु के जैसे जटायु भगवान की गोद में प्राण त्यागे ये हमारे श्री मेघ जी ठाकुर मेघ श्याम जी ये इधर आ जाओ भैया सवे दर्शन है जान ये यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं विधायक जी हैं लेकिन ये तो बड़े साधुई हैं खूब भजन करते हैं और बड़े सत्संगी हैं कितनी सहजता से आके विराज जाते हैं कोरोना के समय भी आके बैठ जाते श्री वृन्दावन विहारी गृधराज जटायु को जैसी मृत्यु प्राप्त हुई ऐसी मृत्यु किसी के भाग्य में नहीं उनको राम नाम से भगवान की गोद में प्राण त्यागने का अवसर मिला और किसको क्या मिला तो राम जी ने पूछा कि आपको, आपको क्या, क्या चाहिए विभीषण को तो लंका मिल गई सुग्रीव जी को राज्य मिल गया किस का हनुमान जी को प्रतिष्ठा मिल गई जटायु जी को गोद मिल गई राम जी की अंतिम क्षण में आपको क्या चाहिए तो तुलसीदास रोकर कहते हैं इस नीज तुलसीदास को तो आप अपना प्रेम दे दो किसमें प्रेम दे दो आप में नहीं लही राम सो नाम रती नामी में नहीं नाम में रती नाम में रती होगी तो ही नामी में रती होगी नाम में प्रेम नहीं होगा तो नामी में भी प्रेम होगा नाम में प्रेम होगा तभी नामी में प्रेम राधारानी ने कृष्ण नाम सुना मूर्छित हो गई कितना प्रेम है फिर बंसी सुनी और ज्यादा व्याकुल हो गई चित्रपट देखा और व्याकुल हो गई बोले सखियों लाओ लकड़ी लाओ गहवर की सुखी सुखी लकड़ियां बीनो तकाई ली तो हमारो धर्म नष्ट है गये पहले एक मधुर नाम के प्रति समर्पण हो गया फिर एक ध्वनि के प्रति समर्पण हो गया फिर एक स्वरूप को देखकर उसके प्रति समर्पण हो गया तो मैं एक हूं और तीन जगह मेरा समर्पण हो गया तो मेरा तो धर्म ही नष्ट हो गया तो अब जीवित ही अग्नि में जल जाऊंगी शक्यों ने कहा ललिता विशाखा रंगदेवी सुदेवी ने गरीब भोरी वारी स्वामिनी जू जिनको आपने जिन, जिनको नाम सुनके आप प्रेम उन्माद की दशा को प्राप्त भैया वे उन्हीं को नाम है उन्हीं को स्वरूप है और उन्हीं की बांसुरी को शब्द है तब जैसे तैसे श्रीजी सावधान की प्रेम नाम में प्रेम ही नामी में प्रेम को प्रदर्शित करता है नाम में प्रेम नहीं तो नामी में प्रेम नहीं इसलिए यह नीच तुलसीदास तो राम नाम में रति चाहता है हरन अमंगल अग अघ करन सकल कल्याण राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण गाते हैं राम नाम सभी अमंगलों और पापों को हरने वाला है परम कल्याणकारी है महादेव जी निरंतर श्री राम नाम का जप करते हैं इसलिए तुलसी प्रीति प्रती राम नाम जप जाग किए हो ही विधि दाहिनो दे ही अभाग ही भाग गोस्वामी स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अत्यंत प्रेम पूर्वक और अत्यंत विश्वास पूर्वक तुम श्री राम नाम रूपी यज्ञ करो न इसमें यज्ञाचार्य की जरूरत है न इसमें ब्रह्मा की जरूरत है न रिपिजों की जरूरत है न घी तेल की जरूरत है न तिल जो चावल की जरूरत है और न रोली मोली पान सुपारी की जरूरत है न यज्ञ मंडप की जरूरत है और न सहयोगों की जरूरत है रसीद कट्टा छपवाओ कि हमको यज्ञ करना एक सौ कुंडी उसकी भी जरूरत नहीं है राम नाम रूपी जब जाग करो किसी की आवश्यकता नहीं अकेले यज्ञ हो जाएगा यज्ञ नाम जप यज्ञनी और कहते किए हो विधाहिनों इस राम नाम रूपी जप यज्ञ को करने से विधाता बाया विधाता दाहिना हो जाएगा अनुकूल बिधा, प्रतिकूल विधाता अनुकूल हो जाएगा और यदि तुम भाग्यहीन हो तो तुम भाग्यवान हो जाओगे राम नाम के जब से यज्ञ का फल तुम्हें मिले न मिले और राम नाम जब यज्ञ का फल तत्काल मिल जाएगा बस प्रेम से और विश्वास से जप हो एक महानुभाव ने कनक धारा का अनुष्ठान किया खुद भी किया कुछ पंडितों को भी बिठाया और कनक धारा की जब पूर्णता हुई तो एक जगह वो चले गए वहां हुआ झगड़ा और कनक की धारा तो बरसी नहीं गाली और पत्थर को बरसे तो वहां से सब किसी का मुह फूट गया किसी की पीठ फूट गई सब घायल होके आए हमसे बोले महाराज कनक धारा किया मैंने कहा कोई बात नहीं कोई न कोई धारा तो बरसी, है पाषाण धारा बरसी। क्यों क्योंकि अनुष्ठान तो हम करते हैं पर अनुष्ठान में सत्य सदाचार ब्रम्हचर्य आदि का जैसा पालन करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं तो उसका दुष्परिणाम सामने आएगा कि नहीं आएगा पर भैया जिसमें कोई विधि का आग्रह नहीं केवल प्रेम से और विश्वास से जपो यही केवल जिसकी विधि है ऐसे राम नाम जप यज्ञ से बढ़कर कुछ नहीं है जल थल नव गति अमित गति अग जग जीव अनेक तुलसी तो से दीन कह राम नाम गति एक गोस्वामी जी कहते हैं संसार में कितने प्राणी जलचर हैं कोई गिनती है कितने प्राणी पृथ्वी पर विचरने वाले इनकी कोई गिनती है आकाश में कितने प्राणी हैं इनकी भी कोई गणना नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जलचर जीवों की गति जल है थलचर जीवों की गति थल है और नवचर जीवों की गति नव है आकाश है लेकिन हे रघुनाथ जी मेरी तो कोई गति नहीं राम नाम के अलावा न जल गति न थल गति और नवगति मेरी तो एकमात्र अनन्य राम नाम ही गति है राम नाम को छोड़कर मेरी कोई गति नहीं है राम भरोसो राम बल राम नाम विश्वास सुमिरत सुभ मंगल कुशल मांगत तुलसीदास दुहावली में गोस्वामी जी रहे थे तुलसी याचना कर रहा है भीख मांग रहा है कि राम नाम पर मेरा भरोसा हो राम नाम का ही मुझे बल हो और राम नाम के स्मरण से ही मेरा शुभ मंगल हो कुशल हो और राम नाम में ही हमारा विश्वास रहे ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं राम नाम रति राम नाम गति राम नाम विश्वास सुमिरत शुभ मंगल कुशल दुहंग सुकुल राम नाम ही जिनकी गति है राम नाम में ही जिनकी रति है राम नाम में ही जिनका विश्वास है कहते उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही मंगलमय हैं अब आगे के दोहा में कह रहे हैं गोस्वामी जी बड़ी विचित्र बात बोले हम तो राम राम नहीं करेंगे और सब काम करेंगे राम राम नहीं करेंगे बोले मत करो तब क्या होगा अभी तो परिवार का वर्णन किया था ना पति कौन पत्नी कौन कुटुम्बी कौन बालक कौन संपत्ति क्या सब वर्णन किया अब कह रहे हैं रसना सा बदर विल जपी हरिना तुलसी प्रेम न राम सो ही विधाता बां उनका मुंह सांप की बामी के जैसा है उनकी जिहवा नागिन के जैसी है जो हरि नाम नहीं जपते हैं जिनका श्री राम जी से प्रेम नहीं है विधाता उनके लिए उल्टा हो गया बाम हो गया एक दोहा तो इतना अद्भुत है कि इस दोहे को पढ़कर हम लोगों को व्याकुल होना चाहिए गोस्वामी जी कहते हैं ही फाटहू फूटहू नयन जरू सुतन के ओ काम द्रव ही, ही पुल कहीं नहीं तुलसी सुमिरत राम राम नाम का उच्चारण करके हृदय फटने न लग जाए अब साहब ने महाप्रभु जी की लीला में वे कृष्ण नाम ले नहीं पाते हैं कृष्ण तो नाम सुन नहीं पाते नाम लेते ही हृदय द्रवित नहीं हुआ शरीर में रोमांच हृदय यदि पिघलता नहीं तो फट जाए हृदय यदि नेत्रों से प्रेम जल नहीं बहते हैं बहता है तो फूट जाए दोनों आंखें नेत्र फूट जाए और यदि शरीर में प्रेम की पुलकावली नहीं आती है रोमांच नहीं होता भगवत प्रेम में तो कहते हैं शरीर को तो जिंदा ही जला देना चाहिए वृंदावन में महान रसिक आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के दिव्य आचार्य श्री गदागर भट्ट जी जिनके से व्य ठाकुर जी राधा वल्ल जी के सामने हवेली वाले मदन मोहन जी आपने दर्शन किया है आपने किया दर्शन? है दर्शन हैं? राधा वल्लभ मंदिर के सामने जो भीतर गली में जाते हैं मदन मोहन जी बड़े प्यारे ठाकुर हैं गौड़िया ठाकुर ये तो ठाकुर कोई गोड़िया रामानंदी रामानुजी नहीं होते हैं ठाकुर जी तो सबके हैं परम्परा से तो गौड़ी है कि नहीं पर उनकी उपासना बल्लभ कुल की है विचित्र बात ठाकुर जी हैं घौड़िया और उपासना की पद्धति है बल्लभाचार्य जी की पुष्टि मार्ग की बल्लभ की उपासना श्रृंगार भी बल्लभ का है उपासना का क्रम भी बल्लभ का है गदाधर भट्ट जी महाराज जिनका सखियों से आम रंग रंगी तो श्री गदाधर भट्ट जी कथा कहे कह और जितने प्रेमी रसिक श्रोता सबके सुधार बह रही एक महंत जी आकर विराज से उनको विचारों को किसी की जगह हृदय बड़ा कठोर होता है उनकी आँख में आंसू नहीं आता तो उनको लज्जा लगती है, अरे सब लोग रो रहे हैं, बताओ गृहस्थी तक तो रो रहे हैं, और हम एक स्थान के मठाधीश हो के हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो उन्होंने क्या किया अपनी माला झोली में लाल मिर्चा का पाउडर तो जैसे कुछ ऐसा आ गया स्रोताब रोने वाले है तो ऐसी माला तो लेते ना माला तो माला को ऐसे करते ना माला पूरी हो जाती ऐसे करते तो ऐसे नहीं करते वो तो जो पाउडर जो लाल मिर्चा का उसको ऐसे लगा लेते आँख में अब आंख में मिर्चा लाल लाल आंख में मिर्चा लगाओ तो, तो बिना प्रेम के आंसू निकलेंगे तो महाराज आंसू निकलने लगे अब आंधे निकलने लगे जलन होने लगी आंख लाल हो गई अब इस रहस्य को श्री भट्टी जी ने देख लिया कि ये तो लाल मिर्चा वाले आंसू हैं ये प्रेम के आंसू नहीं हैं तो श्री भट्टी जी महाराज कथा के बाद उठे और उन्होंने उनको साष्टांग प्रणाम किया गदाधर भट्टी जी ने महाराज क्या कर रहे हो कहा आप तो हमारे गुरु हैं कैसे आपने एक प्रेरणा दी है कि कथा कीर्तन में प्रेमासधारा न बहे तो आंखों में सुरमा नहीं अंजन नहीं गुलाब जल नहीं ऐसी आंखों में मिर्चा झोंक देना चाहिए आपने कितनी अच्छी प्रेरणा दी वाह धन्य आप तो गुरु हैं हमारे इतनी अच्छी प्रेरणा आपने दी और जैसे ही गदादर भट्टी जी ने उनको आलिंगन किया एक प्रेमी रसिक आचार्य के आलिंगन करते ही एक साथ अष्ट भाव उनके भीतर प्रकट हो गए वो प्रेमी हो गए सच्चे प्रेमी हो गए तो ऐसा भगवान का नाम है राम ही सुमिरत रन भीत दे तरत गुरुपाएं तुलसी जिन न पुलक तन से जग जीवित जाए कितनी चीजों में रोमांच होना चाहिए गोस्वामी जी कह रहे हैं रामजी के स्मरण में रोमांच होना चाहिए रोमांच नहीं हुआ तो काय का स्मरण और धर्म युद्ध में शत्रु से भिड़ते समय भी रोमांच होना चाहिए रोंगटे खड़े न हो जाएं लड़ने वाले और देखने वालों के काय का युद्ध और दान देने में दान देने में रोंगटे खड़े हो जाएं हाँ देखने वालों के तो हो ही जाए देने वाले और लेने वाले के भी रोमांच हो गए, तो दान दान है नहीं तो काय बात का दान श्री गुरुदेव भक्तमाली जी ने एक घटना सुनाई महाराजा छत्रसाल युद्ध के लिए जा रहे थे मुगलों से छत्रसाल, और उसी समय एक विद्वान ब्राह्मण जो बड़े अकिंचन थे उनके पुत्री के लिए धन की आवश्यकता थी विवाह के योगी थी पुत्री बहुत गरीबी थी घर गर में तो वो ब्राह्मण देवता उनकी ब्राह्मणी ने कहा कि देखो तो कोई उपाय नहीं है महाराजा छत्रसाल बड़े ब्राह्मणों के भक्त हैं उनको भागवत जी की कथा सुनाया और कुछ दान दक्षिणा मिलेगा उसी से बेटी के हाथ पीड़े हो जाएंगे बोले ठीक है तो पोथी लेके पंडित जी जंगल के रास्ते जा रहे और महाराजा छत्र सेना के साथ युद्ध के लिए जा रहे उन्होंने देखा कि पोथी लेकर कोई ब्राह्मण देवता आ रहे हैं तो महाराजा छत्रसाल अपने घोड़े से उतरे जूता उतारे उन्होंने उतार करके ब्राह्मण को किया बोले वाह युद्ध के लिए जा रहे हैं युद्ध में कौन लौट के आएगा कौन नहीं आएगा ठाकुर जी जाने पर आज ब्राह्मण रूपी भगवान के दर्शन हो गए हमारा तो आज शगुण बहुत अच्छा हो गया कहो पंडित जी कहाँ जा रहे हो और पंडित जी सोचे तो कवच पहन के तैयार है फौज के साथ लड़ने के लिए मुगलों से लड़ाई चल रही थी उनकी और हम कहें कि हम कथा सुनाने आए हैं, तो प्रसंग ठीक नहीं है पंडित जी बोले ऐसे ही जा नहीं ऐसे तो आप विद्वान ब्राह्मण है बिना प्रयोजन के जंगल में आपका क्या काम आप कहाँ जा रहे हैं सही सही बताओ संकोच मत करो तो बोले महाराज हम तो आपके ही पास जाए हमारे पास किस लिए तो उन्होंने तो नहीं कहा कि हमें धन की आवश्यकता है बोले हमारी ब्राह्मणी ने आग्रह किया कि महाराज बड़े भक्त हैं उनके पास चले जाओ कुछ कथा सुनाया राजा तो राजा समझ गया कि ब्राह्मणी ने भेजा इसको तो मतलब घर में बहुत जरूरत है तो उन्होंने कहा कि तो लेकिन आप तो युद्ध के लिए जा रहे हैं तो आप लौट के आइए फिर आपको सुनाएंगे बोले नहीं नहीं लौट के कौन आया कौन नहीं आया और यही कथा हो जाए तो उन्होंने अपना दुशाला महाराजा छत्रसाल ने बिछा दिया चौपस करके बोले पंडित जी ये तो व्यासपीठ हो गई वृक्ष के नीचे पंडित जी बैठ गए सब सैनिकों से कहा भैया सब सन्नग्ध हो जाओ सावधान हो जाओ पंडित जी कथा करेंगे बोलो भागवत जी कहो पंडित जी सोचने लगे कि ऐसा जजमान आज तक नहीं देखा सब संग में प्रमाद नहीं होना चाहिए कथा सुनाने लगे पंडित जी और महाराजा छत्रसाल उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी कथा सुनते सुनते जैसे उनको युद्ध भूल ही गया जैसे ही एक अध्याय पूरा हुआ तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं बहुत गरीब छत्री हूँ मैं कथा की दक्षिणा तो नहीं दे पाऊंगा आपके एक श्लोक की भी दक्षिणा नहीं दे पाऊंगा एक ही अध्याय मेरे कल्याण के लिए बहुत है पंडित जी ने पोथी बंद कर दी मन में सोचने लगे बड़े प्रेम से सुना ये तो पंद्रह बीस मिनट में एक अध्याय आधा घंटे में एक अध्याय पूरा हो गया अब पतो नहीं कछु देगा को नहीं तो युद्ध कर करवे जाए रहो राजा मन में पंडित जी के आया उन्होंने कहा मंत्री आज्ञा बोले हमारे और पंडित जी के बीच में इतनी स्वर्ण मुद्राओं की ढेरी लगा दो कि हमको पंडित जी दिखाई न पड़े और पंडित जी को हम न दिखाई पड़े हम अब छत्र बड़े ऊंचे थे हमारे राजस्थान क्षेत्र में जो स्थान महाराणा प्रताप का है बुंदेलखंड के वीरों में वही स्थान महाराजा छत्रसाल का है बड़े वीर थे महाराजा छत्रसाल तो स्वर्ण की ढेरी लगा दी गई स्वर्ण मुद्राओं की ढेरी ब्राह्मण के भी हो गया मंत्री और सबके भैया एक अध्याय की दक्षिणा है भागवत जी के महाराज खड़े हो गए बोले अभी खड़े होने पर ब्राह्मण देवता का दर्शन हो रहा है इतनी ढेरी लगाओ कि हमारे खड़े होने पर भी ये दिखाई न पड़े ब्राह्मण बोला महाराज हम सहन नहीं कर पाएंगे इतनी दक्षिणा हम कैसे सैनिकों को भेजा और चरखारी स्टेट में उनको बसाया चरखारी में उन ब्राह्मण को बसाया उन ब्राह्मण के वंशज आज भी हैं जिनके पूर्वजों को महाराजा छत्र ने इतनी बड़ी विदाई दी थी दान करने पर भी रोमांचदाता गृहिता और दर्शक इन तीनों के रोमांच नहीं हुआ तो किस बात का दान युद्ध में यदि रोमांच नहीं हुआ तो किस बात का युद्ध भजन करने में रोमांच नहीं हुआ तो किस बात का भजन अब एक बात कह करें भैया जी बड़ी ऊंची बात राम ही सुमिरत रण भीरत देश परत गुरु पाए देश माने देते ही परत गुरु पाए श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते करते जिसको रोमांच नहीं हुआ नेत्रों में जल नहीं आया उसने गुरुजी को प्रणाम ही नहीं किया प्रणाम तभी है जब देखते ही प्रेम उन्माद छा जाए गुरुजी को क्योंकि गुरुजी है गुरुजी क्या है प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की प्रेम कहते थे प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की शिष्य के लिए प्रेमावतार साक्षात गुरुदेवी गुरु गुरुजी को देखकर हमने ये दृश्य देखा है पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज बरतान पधारे थे और हमारे बड़े गुरु भाई श्री अंगदास जी महाराज सूलो में रह के भजन करते थे और वहाँ बगीचा लगाया था राधा रानी के लिए देशी गुलाब कमंडल भर के ले जाते थे राधा रानी मंदिर लाडली जी के यहाँ और महाराज जी उनसे मिलने के लिए महाराज जी भी ऐसे करुणामय गुरु बोले पता नहीं अंगदास जी को तो कोई फोन उन तो था उस जमाने में फोन चलते नहीं थे तो महाराज जी बोले बाद में पता चलेगा तो अंगदास जी दुखी हो जाएंगे हमसे बोले चलो अपने एक महात्मा रहते हैं दर्शन कर आवे शिष्य के लिए बोले दर्शन कर आवे हम की चलो तो महाराज जी और दास दो ही मूर्ति थे पैदल पैदल जा रहे थे राधा बाग होकर के आगे सुलो खरतरफ और वो कमंडल लेकर गुलाब के फूल भरे हुए हैं कमंडल में और वो महाराज जी को उन्होंने देखा हम उस दृश्य के साक्षी रहे महाराज जी ने कितने स्नेह स्नेहपूर्वक उनको देखा और उन्होंने महाराज जी को देखा स्तब्ध हो गए और कमंडल ऐसी रज में रख दिया और खड़े के खड़े धाम से गिर गए मैंने आंखों से देखा और दोनों हाथ चरणों में लपेट करके चरणों में मस्तक रखकर इतना रुदन इतना रुदन इतना रुदन गर्मी का समय था वहाँ की रजगिली हो गई आंसूओं से हमने मन में विचार किया ये है सत सत्शिष्ट के द्वारा सच्ची सदगुरु के चरण कमलों की पूजा ऐसा प्रणाम संत सदगुरु के चरणों में एक बार हो जाए तो जीवन सफल हो जाए वो स्वामी जी कहते हैं कहते हैं ऐसा जिनके जीवन में नहीं हुआ तनुते जग जीवित जाएं ऐसे लोग जिंदे ही मर जाएं सो अच्छा है ही क्यों है इनको मर जाना चाहिए बारक सुमिरत तो ही हो ही हो सन्मुख सुखद बारक सुमरत तो ही हो ही तिन सन्मुख, तो तो सन्मुख दुख सुखद क्यों न सवार मो ही दया सिंधु दस के कहते एक बार स्मरण करने मात्र से ठाकुर जी सन्मुख हो जाते हैं आपने कहा हरे राम हरे कहते ठाकुर यहाँ सामने आ जाते हैं एक बार उच्चारण करते ही ठाकुर जी सन्मुख हो जाते हैं और अपना सर्वस्व देने के लिए नाम जापक के लिए तैयार हो जाते हैं हे दया सागर हे दशरथ नंदन हम फिर भी राम राम कह कह के रो रहे हैं आप हमें दीख क्यों नहीं रहे शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि एक बार नाम लेने से आप दौड़े चले जाते हो तो हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते हो ये आह हमारे लिए देर प्रभु का एक होकर भाव अवश्य भगवान सुखनिधान निधान करुणा भवन सजी ममता मदमान भजे सदा सीतारमन जो सुख का खजाना है जो करुणा के धाम है जो भाव के ही अधीन है ऐसे भगवान का ममता मद और मान इनको त्याग करके श्री सीतारमण श्री राधा रमन इनका भजन करना चाहिए और बस दो दो और हैं इनको करके हम पूर्ण करेंगे दीप सिखा समुती तना मन जन हो पन भज ही राम तज का मद कर सदा सतसंग वो स्वामी जी कह रहे हैं युवती स्त्रियों का जो शरीर है वो दीपक की ज्योति के समान है और जो भोगी विषयी मनुष्य है उसका मन पतिंगे के समान है पतिंगा दीपक की शिखा पर जाएगा तो जल मरेगा और कोई दूसरा उसे लाभ नहीं होगा जल मरेगा दीपक में जल के मर जाएगा इसलिए अरे तुम काम और मद को त्याग करके राम जी का भजन करो अब यहाँ एक सावधानी है भैया जी युवती तन।, तन।, तन।, तन युवती तन युवती तन युवती स्त्री का शरीर दीप शिखा के समान है लेकिन साधकों की सावधानी के लिए बड़ी विनम्रता पूर्वक यह निवेदन किया जा रहा है युवती तन ही नहीं संत श्री पलटू जी की बाणी है क्या बुढ़िया क्या गुड़िया साधो सभी जहर की पुडिया पद है उनका क्या बुढ़िया क्या गुड़िया साधो सभी जहर की पुडिया एक संत थे जी वो महीना डेढ़ महीने की बच्ची को भी माताजी कहते थे क्या कहते थे माताजी जी अम्मा आये गयी माता जी आ गयी पाव पल्ले माता के बोले महात्मा <स्था�> जी तो किसी ने कहा अरे बाबा क्या कह रहे हो बड़े बूढ़े बाबा 100 साल के है गए हमारी नतनी है जो भी चार छह महीना कोई ना है और तू कह रहा है अम्मा प्रणाम माता जी प्रतीकृत भेजो खराब है गो तेरों दिमाग खराब हो गया तब उन्होंने कहा नहीं हमारे गुरुजी ने यही हमको सिख दी है की साधु का धर्म है स्त्री मात्र में माता का दर्शन तो भैया वही नवजात छोरी है पर है तो माताजी हमारे गुरु भाई थे उनका नाम था सुदर्शन दास जी मथुरा में रहते थे अपने सत्यनारायण मंदिर जो अपना स्थान है मथुरा में वहाँ रहते थे वो ऐसे परमहंस भोले थे चौवेन को मोहल्ला तो बारात लौट के आई बहू लेके आए, ले आए दुल्हा दुल्हन आए तो क्या कह रहे हैं बाबा सुदर्शन दास जी हमारे गुरु भाई दुल्हा से करे और तेरी मैया बड़ी जोर की है अरे बाबा ये मैया ना है हमारी लुगैया है ए तेरी मैया बड़ी जोर की तो उनके लोगों ने कहा बाबा की तो भाषा ही ऐसी सबको मैया कहते मैया बड़ी जोर की दूल्हा से करे तेरी मैया बड़ी जोर की हे बाबा मैं तो मैं मैया ना है मेरी घर वाली है यह संत की दृष्टि स्त्री शरीर की निंदा नहीं है स्त्री की उपेक्षा नहीं है ऐसा स्वप्न में भी मत समझना ये केवल साधक की सावधानी है साधक सावधान सावधानी हटी की दुर्घटना घटी जैसे पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र के देह से अपने आप को बचाना है ऐसे ही नारी मात्र साधिकाओं को पुरुष मात्र के संपर्क से अपने को बचाना है एक ही भाव रखना है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई यही भाव यही सावधानी है और भैया न स्त्री का शरीर पवित्र है न पुरुष का शरीर पवित्र है जिस घट में प्रेम प्रकट हो गया वही स्त्री पवित्र है जिस घट में प्रेम प्रकट हो गया वही पुरुष पवित्र है भैया गोपियों की चरणर उद्धव जी ने अपने सिर से लगाई उनके भीतर प्रेम प्रकट हो गया हा हा इसलिए कलिपाखंड प्रचार प्रबल पाप पावर पतित तुलसी उभय आधार राम नाम सुरसरी सरी सलिल अंतिम दोहा नाम महिमा का दोहा वाली गाड़ी कलयुग में पाखंड धर्मों का ही प्रचार प्रसार है विशुद्ध भक्ति के मार्ग की चर्चा नहीं है पापों की प्रबलता है प्रायः सभी जीव पामर और पतित हैं प्रायः प्रायः कर कोई वीज रूप में भगवत संकल्प से कोई महापुरुष है उनकी बात छोड़ के सब प्रायः पतित और पामर हैं ऐसी स्थिति में जीव अपना कल्याण कैसे करे? तो गोस्वामी जी कहते हैं एक ही उपाय है क्या तुलसी उभय आधार दो आधार है दो आश्रय कौन कौन तुलसी उभय आधार रामनाम सुरसल श्री राम नाम और त्रिवन पावनी पथित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा जी गंगा जी का आश्रय ले लो और राम नाम का आश्रय ले लो मान लो गंगा जी न मिले तो केवल राम नाम का आश्रय ले लो तो भी गंगा जी आपके पास अपने आप आ जाएंगी और गंगा जी का आश्रय राम नाम का आश्रय गोस्वामी जी ने दोनों का आश्रय लिया गंगा तट का अंतिम क्षमता का आश्रय और राम नाम का आश्रय पहले कल युग में दो ही सहारे गंगा जी और श्री राम नाम इन्हीं शब्दों के साथ आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया क्योंकि हमको आज निश्चय था कि आज हमको ये दोहावली वाला प्रकरण दो दिन लग गया इसको पूरा करना है और कल रामाज्ञा प्रश्न और कुछ कह के हम चाहते हैं कल एकादशी है कल ही उपसंहार हो जाएगा कल पुरुषोत्तम मास की एकादशी है पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशियों को पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है एक एकादशी भगवत कृपा से हम लोगों की हो गई कि नहीं हुई ये पहली है, है? पहली है ना ये पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है इसमें वर्ष भर की चौबीस एकादशियों का पुण्य एक और और पुरुषोत्तम मास की एक पुरुषोत्तमी एकादशी का पुण्य फल एक और ऐसा पुरुषोत्तम मास महात्मा में लिखा हुआ है इसलिए भैया आपका स्वास्थ्य अनुकूल हो और आपकी श्रद्धा ठीक ठाक हो तो सावधानी पूर्वक कल यमुना जी में गोता जरूर लगा लेना क्योंकि कल एकादशी है हम तो लगाएंगे आपकी आप जानो श्री गंगा जी में गंगा यमुना जी में जल बहुत है इसलिए थोड़ी सावधानी से गोता लगाना ज्यादा उछल कूद मत करना यमुना जी, जी में सावधानी से स्नान करके पवित्र होकर तिलक स्वरूप धारण करके यमुना जी में जाना और फिर स्त्री यमुना जी के कुट्टांग प्रणाम करना फिर उनका जल अपने मस्तक पर लगाना नेत्रों से लगाना हे यमुना जी आप साक्षात युगल का प्रवाहित प्रेम ही है हमें कृतार्थ करें दीन पर दया करें बड़े भाव से यमुना जी में स्नान करके अपने शरीर को मल न धोना नहीं कपड़ा नहीं निचोड़ना और बाहर निकल के शरीर पोछना भी नहीं उसी शरीर पर यमुना जी का जल सुख ऐसा आप करेंगे तो आपको यमुना जी के स्नान का पूरा लाभ मिलेगा वृंदावन धाम पुरुषोत्तम एकादशी यमुना स्नान कितना बड़ा सौभाग्य है और तुलसी का अर्चन तो हमारे आचार्य जी कराते ही हैं वो तुलसी का अर्चन हो जाएगा एकादशी को महाप्रभु जी की लीला और कथा का श्रवण तो हम लोगों की तो कुछ करना नहीं पड़ेगा बस यहाँ के सवेरे से बैठ जाओ शाम तक अपने आप एकादशी बढ़िया हो जाएगी श्री एकादशी महारानी की हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम हरी शरणम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 कर श्री मन राम चरित मानस जो की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय श्री राधेश सभी लोग तुलसी संभाल करके व्यवस्थित रख लिए होंगे कदाचित कोई मध्य में आए हों कथा के और उनको जानकारी न हो की तुलसी के शस्त्रार्चन का कार्यक्रम पुरुषोत्तम मास पर्यंत मनुपीठ में विराजमान पुष्पाणी समर्पयाम हरती श्री रामायण जी की कलित ललित श्री गावत ब्रह्मिक मुनी नार वाल्मीकि विज्ञान विचार सुख संेश परि पवन सुख के रथनी आरती रामायण जी गावत वेद पुराण छास्त्र सव ग्रंथन को रथ मुन घव संतन को तरव सारंश संवर तभी तर ही तुलसी अर्पित करें हाँ जितने भी लोग दे रहे। देवता भी रहे जल्द शीतिलीकरणम पुष्प देवतावंदनमस्ताभ्या आरोग्यावात्मा वंदनम पात्र मध्ये तोजम भ्राम तेशवोपरी अंगलग्नम मनुष्य